गुरु पद वंदे गुरुपद्व भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नितानंदसहदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरण दोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वाछाकुअ कृपा सिंधु पतितान पावन भैष्णवभ्यो नमो नम मूक गिरी यहांग बंदे परमाधव बृंदावितुषदे वै पिया वैकेश स्म भक्तिपदे दे दी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर चयनत्म देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमदा खुजगोवर धैय सदा परिभवीष्टदूम तीर्थास्पद शिव विरुंचु शरण भीता पनतपालद्विपूत वंदे महापुरुषते चरण तैक्ता दुस्त सुजक्षीम धर्मीर्ज वचसा जमया मीग दईत बधावध वंदे महापुरुष ते चरारिंद यदपल्लवन खमन छा विस्फुरीत किम गुस्वश पूर्ण अनुराग रगर सारूर्ति साराधिका कदा काम करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्ता नंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंदत गदाधर शिव सदी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 जानुलंबित भुजो कनका बतीतनेकरो कमलायताक्ष विश्वाम दिज बरो जुगधौर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरी हरी राम हरी राम, राम राम राम हरे हरि नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैरबंदि दिव्यूपम मुक्तिं मुक्तिं च मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपे नदा न गंगातरंगरमणीयजटा कलाप गौरीशीतवाम भागम मदा प्रियमनंगमदाप वरा नीपती भज्यनाथम वागीषस्वी लक्ष्मीजस्वी जस्ती हृदय संविहयी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नाम संकीर्तन यसो सर्वपणासनम प्रणाम तं प्रणामुक्ष तमा हरिनाम संकर्तन यस प्रणा प्रणाम तं तंग, परं। तंग परं। सिसिलो, सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपा ने बताए सारे बद्ध जीव जो है सब काला कृष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव इतना सारे बद्ध जीव है समाज में बद्ध अवस्था में सारे काला कृष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सिलो प्रोपा इस उदाहरण को उठाकर कहते हैं देखो काला कृष्णदास ठाकुर जी है फिर भी काला कृष्णदास की आखी न माया का ओर चल दी माला का माया का ओर भट्टो थारी बट्टो थारी उनको लोभ दिखा के लेके गया बद्धोजीवक का ऐसा ही अवस्था है एक तरफ चित जगत और दूसरे तरफ माया जगत जिस तरफ खिंचावट ज्यादा हो उस तरफ ही जीप झुकेगा कोई उपाय नहीं चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को उठा के लाए चूल पकड़कर और साक्षात पौरा पर अखिलेश्वर भगवान और गुरु वैष्णव हमको चूल पकड़कर उठा कर, उठाने के लिए प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं ऐसा है सुबह में चर्चा हुआ था समाज संसार में जितना सारे रणक है आनंद है संसारी व्यक्तियों का जो लोग त्यागी बन के मठ में हैं या तो सन्यासी ब्रह्मचारी जो भी हैं वो तात्विक दर्शन लेके ये सब विषयों को जांच करें विचार करें और आत्मोदर्शन जब तक ना हो तब तक ये विषय सब ये सब जो आकर्षण है इसमें जीव को गिरनाई है इस सब आकर्षण छोड़ नहीं सकता इसलिए दुखो दोषानो ये जो आपात तो मनोरम जितना सुख है उसका पीछे जो दुख है उसका पीछे जो दुख बड़े इतिहास है इसको देखना सामने जो सुख प्रतीत होता है आनंद उसका पीछे जो कितना दुख है ये सब विषय को दर्शन करना उचित है तब आपका तैगी जीवन बच पाएगा जगोदानंद पंडित जी जब सिवन महाप्रभु से इजाजत लेके आज्ञा लेके जब वृंदावन का और चलने का प्रयास प्रचेषा की जगदानंद पंडित सिमन महाप्रभु का बचपन का दोस्त है एकदम बचपन का उस समय का दोस्त है उस समय भी महाप्रभु का साथ उसका झगड़ा होता था लड़ाई होता था हताहती ऐसा छोटे उम्र का ये जगदानंद पंडित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बहुत सारे विचार हैं इसमें जगदानंद पंडित को स्वत्व भामा ऐसा विचार बताया गया जगदानंद पंडित जब वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए तो महाप्रभु जी ने एक बात बताए देखो सनातन का संग एक मुहूर्त भी छोड़ना नहीं हर वक्त सनातन के संग में रहना सनातन को संग बिल्कुल छोड़ना नहीं क्यों ऐसा बोला ये बात है क्योंकि जगदानंद पंडित तो बच्चा नहीं जगदानंद तो बच्चा नहीं जो सनातन का पीछे रहना है और ब्रजवासियों का आचार निष्ठा जो है जो जो है वो तुम्हारा समझ की बाहर है वो तुम समझोगे नहीं कभी इस, इसलिए हर वगत पीछे रहना ता आचार तुम्हें लोई थे नारीवा किंतु सनातन रूप गोस्वामी लोक ऐसा नहीं बताया था जब भेजा ऐसा नहीं बताया था जो भी है सनातन गोस्वामी पाद संबंध ज्ञान का आचार्य है संबंध ज्ञान आचार जो का साथी ही वृंदावन दर्शन करना विधि है यहाँ तक कि जो मंत्रों जो शिक्षाओं को मिलते हैं जो मंत्रो गुरुजी ने दिए है संबंध ज्ञान के समय में संबंध ज्ञान संबंध ज्ञान को स्थापित करने का नाम ही दीक्षा दीक्षा का नाम क्या है दीक्षा का वास्तविक अर्थ है जो जो शरणागत तो जीव है शरणागत तो जीव बोले हमको बचाओ ठाकुर जी का और ले चलो तत्व तो जिज्ञासा जिसका अंदर में आया जिसका अंदर में तत्व तो जिज्ञासा कोई तत्व तो जिज्ञासा का कोई प्रश्न नहीं है वो तो वास्तविक पर वास्तविक रूप से अपराधी जगत में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है तैयार है क्या जिसका तत्व तो जिज्ञासा जागृत नहीं हुआ कम से कम तत्व तो जिज्ञासा जागृत होना चाहिए ये सनातन शिक्षा में यही दिखाया सनातन शिक्षा प्रसंग में यही दिखाया कि सनातन गोस्वामी जी ने पहले तत्व तो जिज्ञासा की देखो कहा था श्रीमद भागवत जी महापुराण में भी जब शुरुआत हुआ तत्व तो जिज्ञासा की सारे जगह यहाँ तक कि वेदांतों का जो शुरुआत है वेदांत भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात हर विषय में पहले अपना पोजीशन संबंध ज्ञान को आविष्कार करना है संबंध ज्ञान जब तक स्थापित ना हो जाए तब तक भजन का कोई प्रश्न नहीं है जो भी है इस बात को सामने रखते हुए श्रीमान महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी को संबंध ज्ञान का आचार्य निर्णय किया और संबंध ज्ञान का आचार्य जो निर्णय किया उसका साथ साथ जो आपका श्रुति श्रुति जो श्रुति श्रुति पुराण आदि सारे छानबीन कर विचार करके जो आचार निष्ठा कैसे क्या कैसे गुरु ग्रहण है गुरु का लक्षण शिष्य के सारे आचार निष्ठा सारे तमाम शास्त्रों को विचार करके स्थापना करने के लिए सुनातुन गुसाई को ही आदेश किया ये सब द्वारा यही प्रतीत होता है प्रमाण होता है कि महाप्रभु ये हमारा भजन मार्ग में श्री सोनातन गोस्वामी जी को संबंध गचार्य स्थापन किया किसी बड़ा आचार्यों ने अभी बड़ा आचार्य जो पहले बड़ा आचार्य जो नहीं था शिष्य था किसी का श्रीलो बन महाराज जी का शिष्य था उन्होंने शिलो उन्होंने गुरुपाद पद्म से लभोक्ति प्रमोद पूरी स्वयं गुरु महाज का पास एक प्रश्न किए थे महाराज हमारा जो गुरुपाद पद्म है गुरुपाद पद्म के जो आदेश है शिक्षा है और मंत्र दीक्षा दिए हैं गुरुजी इसके बाद हमारा जो गुरुवर्ग है गुरुवर्गो में एक एक गुरुवर्गो में विशेष विशेष है जैसे परम पुज केशव गो महाराज में एक स्पेशलिटी है विशेष है ना श्रील गोस्वामी महाराज जी में विशेष है परम्पज सीधर गोस्वामी महाराज में विशेष है तो प्रश्न किए हम किसका शिक्षा ग्रहण करें हमारा गुरुवर्गो का एक एक का एक एक स्पेशलिटी अलग है जैसे परमप केशव गोस्वामी महाराज बताए जाम कीर्तन करने मत जाओ अभी अभी तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ तुम अभी संबंध ज्ञान को आविष्कार करो हरिकथा सुनते रहो वैष्णव का अनुगत्व करो बड़ा जोर से कीर्तन करो संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु जी ने बताया सारी सिद्धों ऐसा जो है स्थिति इस अवस्था में गुरु जी का पास प्रश्न किए क्या किया जाए गुरुपाद पद्म जी बताए देखो तुम्हारा सामने ठाकुर जी साक्षात हरित्य न समस्त शास्त्री रुक्त था बब बताइए यही तो बता साक्षात हरि गुरु रूप धारण करके तुम्हारे पास आए साक्षाधरी का मतलब यह नहीं कि गुरु रास लीला शुरू कर दे साक्षात बोला तो गुरु कृष्ण रास करता है गुरु भी रास कर रहे हैं ऐसा नहीं साक्षाधरी तेन इसका मतलब है प्रिय अर्थात इतना एकदम इतना अपना है जो अभिन्न मेरे से अभिन्न है जैसे उद्धव उद्धव उद्धव एक बूंद भी मेरे से अभिन्न नहीं जो उद्धव मैं हूं इसका कहने का मतलब ये एकत्व दर्शन प्रियत्व दर्शन तो मेरा बहुत प्रिय हो जो तुम हो वह हमें या तो इसमें यह विचार का कोई अधिकार नहीं है कि साक्षाधोरी बोला तो गुरुजी भी राज करे कृष्ण भी रास करे ऐसा नहीं शास्त्रोकारों ने विचार करके बताया विश्वनाथ चौकवाद भक्तों का भक्तों का कृष्ण भक्त कृष्णगुण सकली संचार कृष्ण भक्तों का अंदर कृष्ण का सारे गुण का समाहार कृष्णो का अंदर में जो गुण है सारे देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण का अंदर जो सराटत्व तो है जो कुछ है और रासलीला आदि दिखाई जाता ऐसा नहीं विश्वनाथ चकोत्रीवाल जी ने देखा कि इसका मतलब है जो भक्तोत्व उसका जो डिवोशनशिप डिवोश जो जो, जो, जो भक्त है भक्तों का भक्तोत्व बजाय रखते हुए भक्तोत्व जो है उसको उसको वो खराब ना हो जाए जो भक्तों का जो गुनावली इसको सामने रखते हुए कृष्ण का जितना गुनावली आना चाहे आएगा भक्तों का भक्तों का भक्ति जो है भजनीय वस्तु और ये भक्त है और भजन क्रिया है तीनों को बैलेंस करते हुए जितना गुनावली कृष्णों से आना उचित है सारे आएगा समझा मेरा जैसे कोई उसका भक्तोत्व तो है जो भक्त है भक्तो पदों भी खराब ना हो जाए हैं? ऐसे तो भक्तों में ठाकुर जी बहुत सारे अपना सब गुनावली दे देते हैं लेकिन इसमें जो एकदम बिल्कुल रासलीला लीला आदि सृष्टि पपुंजोरा सब गुण ये सब गुण तो ठाकुर जी का एक्सक्लूसिव गुण है ये सब वंशी वंशी वादन लीला रास लिला, चार विशेष जो गुण है वो तो अला कृष्ण का ही है ये इसमें कोई संदेह नहीं तो जो गुरुपात पद्मों का हमारा गुरुपात पद्मों का रूप पाकर करके बलदाव जी अनंत तो देव हमारे गुरु का रूप पाकर करके हमको कृपा करने के लिए आए ऐसे तो गुरु वस्त जितना सारे सदगुरु हैं जितना और असदगुरु नहीं जितना सारे सदगुरु तत्व तो है सारे सदगुरु तत्व तो जो है एक जगह से आए हैं माने गुरु तत्व तो जो है अखंड तत्व तो। गुरु तत्व तो जो है अखंड तत्व तो। एक अखंड गुरु तत्व तो से ये सब गुरु तत्व तो आए हैं इसमें आप डिविव एटीच्यूड अर्थात हम ये टूटेंगे हमारा गुरु तुम्हारे तुम्हारा विचार नहीं ईपता फिर भी हमारा गुरु का रूप धारण करके हमको कृपा करने के लिए ठाकुर जी जैसे रूप पकड़ के हमारे सामने आए हैं इनका दिखा और इनके जो दिखाया हुआ मार्ग है संबंध ज्ञान ये हमको पहले नजर देना है फास्ट एटेंशन इसके बाद हमारा गुरुवर्ग जो है सारे दिव्य गुरु वर्ग जो है दिव्य गुरुवर्ग का किसी का उपदेश हमारा गुरुजी से बाहरी दृष्टि में लगता है कि अलग है गुरुजी जी बोला ये जो अलग है बोलके तुम देख रहे हो ये तुम्हारा दर्शन का गलती है तुम अपना गुरुजी का जो दर्शन है और परम पूजा केशव का दर्शन इस दोनों में हारमोनिइ करने का चेष्टा करो हारमोनाइज कैसे सीमित्री हो ऐसे भक्ति करो जैसे गुरु तत्व लगेगा अखंड गुरु तत्व देखो के पूरा हारमोनाइज हो गया इसमें कोई तुम्हारा गुरु तुम्हारा गुरुपात तो तुम्हें वोला ऐसा भजन करो ठीक है और जो सदगुरु तत्व जिसको तुम गुरुवर्ग बोल के मानते हो किसी किसी का दिख किसी किसी का सिक्खा थोड़ा बहुत अलग हो सकता लेकिन तुम जो तुम जो भजन करते करते गुरु तत्व को अभिनन्न देखोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा हृदय में आ जाएगा जा हमारा गुरु जी जो बोला है वो तो ठीक है ये जो बोला है ये भी ठीक है इसमें गलती नहीं ये विचार को हमने प्रतिवाद का ग्रंथों में बहुत बार परम किसो गुस्से में आज का विचार ये है इसमें गलती नहीं है ये है ये उन्हीं का कृपा करने का कोशिश की पहला तुमको दिखा गुरु जो है दिखा गुरु जिस मार्ग बताए जैसे बताए उसका ऊपर अटेंशन दो उसके बाद गुरुपाद पद्मों का हमारा गुरुपाद पद्मों का साथ जो दिखा हमारा जो जो गुरुवर्गो का मत का विशेष कोई पार्थक है नहीं समझने का कोशिश करो या तो उसको ही प्रश्न करो हमारा गुरु जी ऐसा बोला आप क्यों ऐसे बोलते हो समझा देगा ऐसा करके गुरु तत्व का समाधान करना है नहीं तो उल्टा हो जाएगा अपराध हो जाएगा और सारे गुरु पर गुरुवर्गो का एक एक का एक एक विशेष है उसमें कोई ऐसा नहीं कि सब पहुपात का सिद्धांत अलग हो गया ऐसा नहीं सारे पहुपात का ही सिद्धांत को सामने रखते हुए सब अलग अलग विचार प्रस्तुत किए उसमें कोई भेदभाव रखना उचित नहीं और संबंध ज्ञान जो है संबंध ज्ञान सापन किए दीखा गुरु दीक्षा गुरु का पोजीशन सबसे ऊपर जब भी लिखा है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेदभाव मत करो एक ही है दीखा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों एक है अलग नहीं है ज्ञान दाता दीखा गुरु का साथ ज्ञान दाता जो ओविद्यो आचार्य जो जो है अविद्यो दाता जो गुरु आचार्य जो है इसको अला सा देखना उचित नहीं किन्तु गुरु तत्व अखंड तत्व किंतु सुबह में जो विचार किया वो पूरा हम खुला नहीं बात को हम बोले जो यदि अगर चारों संप्रदाय का अंदर में जो अप्रूव्ड है ऑथेंटिक संप्रदाय चार चारों संप्रदाय में अगर देखा गया किसी संप्रदाय में जैसे कि विष्णु स्वामी संप्रदाय में रामानुजा मद्जा जो संप्रदाय में किसी भी संप्रदाय में एकदम बढ़िया गुरु सदगुरु है सिद्ध महात्मा तो महाराज उसका कैसा व्यवहार करे उसका साथ बोले महाराज उसका साथ व्यवहार ऐसा करना चाहिए उसको सम्मान करो उससे कीपा मांगो सब मांगो लेकिन अपना जो सिद्धांत तो है गौड़ीय सिद्धांत तो है महाप्रभु का विचार इसको टॉप मोस्ट रखते हुए पूरा सर्वपुरी सर्वपुरी रखते हुए ये महाराज का जो हरिकथा है इसमें जो सिद्धांत तो है उसको जितना हमारा गौड़ीय संप्रदाय के अनुकूल है उसको गोहन करके बाकी हमारा तो भजन का अनुकूल ये नहीं है इसलिए अपमान नहीं करना इसे जीवो को सही पाद ने हम रूपों को सही पात रूपों को सही पाद का जो बात उठाया था सजाती राशे स्निग्धे साधु संगो सतो भरे इसका मतलब नहीं कि दूसरे संप्रदाय का साधु संगो को अपमान करो बड़ा साधु के ऐसा नहीं इसका मान्य है आशय जो है स्वजाति आश्रय स्वजात आशय मतलब आशय जब जब किसी साधु का साथ हमारा आशय मिल जाए आशय समझते हो आशय समझ जो अंतकरण का जो अविलास है आशय अल्टीमेटली जो वस्तु को हम प्राप्ति करने के लिए हम भजन में जा रहे ये आशय अगर समान हो तो उसमें भजन का ज्यादा पुष्टि होगा ऐसे तो परमंशु व्यक्ति जो है किसी भी संप्रदाय का कोई आचार्यों का कोई सदगुण देख सा, सारे सदगुण है हमारा जितना लेने का अधिकार है वो लेके अपना भजन को पुष्ट करे परमंशु व्यक्ति दोष नहीं देखना और बाकी है कि सजाति राशि दे अपना संप्रदाय का अगर ऊंचा है कोई पहुंचा हुआ साधु है वो सजाति रास है गोरंगमापो का सिक्का सामने रखते हुए आगे जा रहे हैं तो इनके जो आशय है हमारा जो आशय है स्वजातिराशय स्वजाति आशय उसका जो आशय है मेरा आशा समय है ऐसा अवस्था में ऐसा साधु स्वजातिराशय स्निग्धे स्निग्ध है स्निक स्निक ऐसा साधु स्निग्ध मतलब जो गुरुचरण में 100 परसेंट शरणागत और गुरुचरण का कि पाप्या यही स्निग्ध शब्दों का औत्र का माने स्निग्धो अर्थ गुरुचरण का पूर्ण कृपा मिला है पूर्ण कृपा बात तो गुरुचरण का जो आचार गुरुचरण का आदर्श गुरुचरण का सिद्धांत तो सारे शिष्य का अंदर आया है तो अभी ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रह किसी का जो झगड़ा नहीं करता ये सिग्ध शिष्यों का लक्ष्य नहीं है ये प्रभाजी ने बताया तो ये अवस्था में ऐसा अवस्था में क्या है अभी जितना जो जो गुनावली है हमारा स्वजाति राशो स्निग्धेय ऐसा साधु का साथ संग करो अपना भजन का पुष्टि होता है नहीं तो अपना संप्रदाय में अपना संप्रदाय में भी है औ, कुछ उल्टा सीधा देखे तो उसका उसको सिक्खा गुरु बनाना मुश्किल है जो देखे गुरुज हमारा गुरुजी से पूरा अलग है विचार तो गुरु गया गुरुवा गया तत्सेवन तत्वन अविरोधेन ची वैष्णवानम सेवनम श्रेय क्या बोला जिबुगो पद जिबोसाई जी ने बताया गुरुवा गया गुरु का गुरुजी का आज्ञा लेकर गुरुवा गुरुआजया तत्वन अविरोधेन चन्नेशा ओपी वैष्णवानम सेवनम श्रेय जिबोसाई पद बताए कि हमारा गुरु जी का मूल हमारा गुरु जी का आदर्श क्या क्या है उसका कोई विघ्न ना हो जाए इस बात को ध्यान रखते हुए गुरु का आज्ञा गुरु जी का आज्ञा लेकर दूसरे कोई पहुंचा हुआ सिक्षा गुरु का सेवा कर सकते हो उसमें कोई दोस्त ना, एक ही तत्व तो, जब आप देखोगे हमारा गुरु जी का चरित्र स्वभाव आदर्श इनका सब समान है गुरु तत्व तो को अखंड देखना गुरु तत्व तो को अखंड देखना जैसे हम उदाहरण दे दे जैसे हमारा नरोत्तम ठाकुर जी नरोतम ठाकुर नवरोत्तम ठाकुर किससे दिखा लिया था लोकनाथ गोस्वामी जी लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी विविखता एकदम निरंतर भजन करते लोकनाथ गोस्वामी का इच्छा का अनुसार अंतिम में जाकर कहाँ गया जीव गोसाई के पास ऐसा कितना उदाहरण श्यामानंद बबू भी गए श्रीनिवासाचार्य गए रामचंद्र गोविराज गए तो ये बात को ध्यान रखना नहीं तो कभी भी उल्टा बुद्धि आ जाए तो आपका क्ति हो जाए कभी संशय हो तो प्रश्न करना तो ये सब विचार है और सी सौरभ दामोदर जी को क्यों हम माने कि पूरा पूरा गौड़ी समाज का आचार्यप्रद में अधिष्ठित कर दी किसको सौरभ गोसाई सौरभ गोसाई जी को क्यों हम माने कि चैतन्य तो महापुष सारे गौड़ियों संप्रदाय का पूरा गौड़ियों संप्रदाय का एकदम टॉप मोस्ट आचार्य बना दिया कैसे हम समझे कहा है सब विचार किताब पढ़ने से तो आएगा नहीं है विचार है जब रथ यात्रा का पहले जब गुंडीचा मंदिर मांजन हो रहा था गुंडीचा मंदिर मांजन का समय जब पानी देखे के सब साफा हुआ था ना गुंडीचा मंदिर जानते हो गुंडीचा मंदिर साफा होने का मतलब क्या है गुंडीचा मंदिर साफा होने का मतलब क्या है गुंडीचा मंदिर साफा होने का मतलब है हृदय सिंहासन को साफा करना यह बात को हम कई बार कह चुके कि हृदय हृदय को अनंत देव का जो आसन है ये अनंतदेव को लाओ हृदय को साफा करो उसके बाद ठाकुर जी सिंहासन में आके बैठे इसी दर्शन को जगत का सामने स्थापन करने के लिए श्री चैतन्य महापो गुंडीचा मंदिर मानजन का लीला प्रकाश किया कि जैसे हीधर कोई ऐसा मानजन करना है उसके बाद जब मानजन हो गया उसके बाद भी कंकर पत्थर छोटा फूस पड़ा हुआ सब अपना झोली पे उठाए मतलब मानजन हो गया लगता है उसका बाद भी अगर कोई कुछ पड़ा हुआ है अर्थात हमारा अंदर में कोई ज़रा सा भी कामना वासना न कुछ भी कुछ भी अगर है छोटा सा भी कामना वासना नहीं है कामना वासना थोड़ा गंदा गंदगी थोड़ा इसको भी क्लियर करने के लिए अंतिम में जब गोंडिजा मंदिर मानजन हो गया उसके बाद चौतन मापू थे अपना कपड़ा को ऐसा उत्तरियों को लेके जितना सारे छोटा छोटा का दिए दे सबको देखो इतना निकाला भी, भी ऐसा करके निकाल के हृदय को बिल्कुल निर्मल बना दिया चैतन्य चैत लिखा है गुंडीचा मानजन गुंडीचा जी का मानधन ऐसा किया गुंडीचा मंदिर को ऐसे मान जान किए हमारा दुख हो रहा है हमारा जो जो देना चाह प्रभुपाद जी ने जाने के टाइम में बड़ा दुख करके बोला जो चीज देने के लिए हम आए हैं वो दे नहीं पाए हमारा स्पूर्ति नहीं हो रहा मैं क्या करूं हमको क्षमा करना आप लोग उल्टा हो जा रहा है परिवेश दो तो होगा कथा नहीं तो जाओ सब चलेगा चौथों न चौथा में लिखा हुआ है गे निजो निर्मल चित्तो जनो बाहिरे मेलिलो निजो जो निर्मल चैतन्य महाप्र का अपना जो हृदय है चैतन्य में तो लिखा है जैसे ऐसा गुंडीचा मानजन को मानजन किए जैसे मानो कि लगता अपना हृदय को ये बिछा दिया देखो हमारा हृदय ऐसा लिखा दिया इतना निर्मल हो तो चैतन्य महापुर बोले आप तुम्हारा ये संकीर्तन करते करते चलो तो अंतिम में ठाकुर जी का दर्शन हो के ही रहेगा इसी जन्म में हो दूसरे जन्म के लिए अपेक्षा का जरूरत है नहीं अब बताने के लिए जो उठाया था बात को जड़ भरत जी महाराज अपना पहले तो भरत महाराज था उसके बाद हुआ हरिण जन्म हुआ उसके बाद जन्म हुआ अभी जड़ भरत इच्छा करके जरवर जी गुड़ो मूडो इतें योते मीन इट सिम्स लगता है कि वो पागल है लगता है कि गुंगा है बहरा है बट नॉट दैट एक्चुअली नहीं है। वो एक्चुअली ऐसे इच्छा करके बोले समाज का संगो समाज का संग अगर इतना भयंकर है तो हमारा हम कान पकड़ के बोलता अभी हम ऐसा संग नहीं करेंगे समाज का किसी का संगम नहीं करेंगे क्योंकि ये संग मेरे को संसार में डालने वाला है जो कपिल जी महाराज बताया न है संग हित हो अस भीत असस्त हो धिया जो संसार में डालने वाला संग है हर वक्त एक भक्तो जो है साधु जो हर वक्त अलर्ट रहता है वेरी अलर्ट एक भक्तो इतना अलर्ट रहता है इतना कंसियस रहता है कोई भी उसको फेंक दे भजन से संभव नहीं गुरु वैष्णव सेवा का मतलब क्या है गुरु वैष्णव पूर्ण चेतन अवस्था में उसका साथ रहते रहते जो रहता है उसका भी हालत ऐसा हो जाता उसका भी हृदय इतना स्वच्छ हो जाता क्लियर हो, तुरंत समझ जाता है इसमें ये गड़बड़ी होगा ये हम नहीं करेंगे ये भजन का विचार सुबह का विचार अच्छा हो नहीं पाया हम संतुष्ट नहीं हुए कितना सुंदर अलग अलग जगह में हम व्याख्या किए ठाकुर जी का कृपा से बड़ा दुख ठाकुर जी हमको क्षमा करे तो ये जो पालकी उठाने के लिए पालकी उठाने के लिए लगा दिया किसको कोई भी जगह ठाकुर जी का कृपा से ये अधम का कथा होता है तो पिंड ऑफ साइलेंस जितना लोग रहेगा मोबाइल से स्विच ऑफ किसी का कोई बात नहीं पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ ही एक दिख रहा कैसा है मार्केट में भी हुआ था उतना ये नहीं था तो ये जो है जर भरत जी महाराज कान पकड़ लिए भाई हम उनको संगो नहीं करना है इतना संसार संसार का सब कुछ छोड़ के अंतिम में ये सब छोटा मोटा विषय में हम फंस गया और देखो कितना भारी हमारा पनिशमेंट हुआ पनिशमेंट हुआ नहीं ये तो भारत महाराज जितना बड़ा राजा है सारा भारत वर्ष जिसका नाम पे हुआ वो गया वो जिंदगी इतना बड़ा प्रतापशाली राजा वो जिंदगी गंवाया हरिन जन्म हुआ वो तो गवा वो वो तो नष्ट हो गया वो तो छोड़ दिया ये भारत महाराष्ट्र हो जाए तीसरा जन्म है इसी जन्म में हमको ठाकुर जी का पास जाना ही हमको सिद्धि मिल रही है और हम नहीं करेंगे खान पकड़ ले हम किसी का संग नहीं करेंगे बस करके इच्छा करके गूंगा बन के पागल बन के रह गया कि समाज का अंधी उसको उपेक्षा करे ऐसे गुरु वैष्णव भी करता है जब समाज में ये सब लोग ऐसा करता है तो परमांश गुरु क्या करता है गुंगा बन जाता है पागल बन जाता है हमारे विषोई पागल हमारे विषोई पागल बोलिया हमारे विषयी पागल बोलिया अंगे थे दिवे की धूलि ये मेरा सिद्धि है आप लोग अगर मेरे को पागल बोल के मेरा शरीर में धूलि दो तो हम बच जाएंगे हमको पूछेंगे नहीं डिस्टर्ब नहीं करें मारा यहाँ चलो वहां चलो ऐसे तो जाता ही नहीं है ये व्रत महीना में ही थोड़ा बहुत एक जगह तो हमारे विषय पागल वो अंगते अंग्रेदी को धोली सुखदेव गोस्वामी ऐसा पागल का अभिनय किया नंगा बाबा बोलता भी नहीं कुछ किसी का साथ बात नहीं कुछ नहीं है आज जितना सारे गुरु है, वो भी अंतिम समय में शिष्यों लोग बातें मानता नहीं उपेक्षा किया हमको इसलिए वो लोग ही बोवा बन जाते सारे देखो जितना सारे गुरु वर्ग एक एक करके संत गोसिंह महाराज बामन गुस्सिं महारा, मेहरा गुरु जी सब इच्छा करके बोले जा मेरे को चिट करने के लिए आया था ना अब जा ते को छिट कर ले बोलते थे कुत्ता का कुत्ता का लेज है ना कुत्ते का जुछुआ एक कुत्ता का पुछुआ जैसा घी देके घी लगा के उसको खींचो वो सीधा नहीं होगा भद्र जीव सब ऐसा ही है जितना बोलो जितना अपना चरित्र तो दिखाओ अपना आचरण दिखाओ अपना आदर्श तो दिखाओ वो मानने वाला नहीं किसी भी हालत इसका मंगल होना ही नहीं कैसे होगा अगर बोले ऐसा बात क्यों क्यों क्या बोले बोलो इतना सुविधा का बाद भी ये लोगों का जो स्वभाव है चरित्र है वो चेंज नहीं होने वाला होगा इतना अपराध किया जैसे रावण बोला हम जानता है वो लोग जानता है ये महाराज ठीक बोल रहा है ये धर्म का बात ये अधर्म का बात ये रावण का माफी जनामी धर्मम नौ चबे प्रवृत्ति जनामी अधर्मम नौ चबे निवृत्ति तय ऋषि के शहीद स्थित न यथा नियुक्त उसमें तथा करोगे ठाकुर जी इनडायरेक्टली जो बदमाश है जो अपराध करता है उसका भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता था। है। इनडायरेक्टली ठाकुर जी तो नहीं करता बुद्धि उसका उल्टा हो जाता उल्टा रास्ता भी चला जाता क्या करे बेहतरीन। तो यहाँ जो है जो जी भजन करते करते चुपचाप रहे कि आचार आचरण हमारा आए तो पिताजी लगा देगा कि जाओ उधार पूजा करके आए और जाओ उधार शादी का मंत्र पढ़ के आ लगा देगा कर्मकांडी तो हम इससे अच्छा है कि पिताजी आचमन करके दिखा आचमन करे उल्टा पलटा गाधा है इतना दिन आचमन भी नहीं सीखा बोल के ए, लेकिन क्या करे वो तो इच्छा करके कर रहे कि पिताजी अगर मेरे को अकलमंदी समझे बेकार तो हमको छोड़ देगा डिस्टर्ब नहीं करे ऐसे गुरु वैष्णव ही लीला करते इच्छा करे पागल का मापे जैसे कोई ना आए कोई डिस्टर्ब करे ना बस आराम से भजन करे गोरकिशोर बाबाजी महाराज बंशीदास बाबाजी बहुत सारे वैष्णव है पागल का मापे रहते थे जैसे पूरा पागल कोई बाल उसका जो बातचीत है कोई कोई सिमिट्री नहीं है क्या बात करते क्यों करता है, है? एक व्यक्ति आखे गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज को बोला बाबा जी महाराज पूछे कहां से आ रहे हो बोले वहां से आया और यहाँ दो कटा जमीन खरीदा गोरखेसर दो कटा जमीन खरीदा ये जो धाम है धाम का एक धुली ब्रह्मा शंकर को नहीं तुम तुम्हारा पास इतना पैसा कहां से आया कि तुम दो कटा जमीन खरीद ले? एक धुली मिलता नहीं और तुमको एक दो कटा जमीन कौन दिया इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आ गया ये जो विचार है कितना अपरा क्योंकि मेटेरियल आदमी तो समझेगा नहीं जड़ो आदमी बोले गए, पागल है बाबा बोलेगा तो कि वो उसका मतलब कबात है नहीं किन्तु तो बाबा जो बात बोला वो कितना ऊंचा बात है कितना अनुभव की बात है जड़ जगत का आदमी अनुभव नहीं कर पाता असंभव है तो यहां जो है एक दफे तो आपने जो वृषल पति पकड़ के लेके गया वहां भद्रकाली के सामने बोली चराने के लिए वो तो उसका बात तो उसका कहानी सुबह में बताए यहां जो है जो ये जो सिंधु सोवरीपति और ये क्या कि इसका जो पालकी है सिविका है सिविका का एक आदमी कम पड़ा और इसमें पालकी नहीं चल रहा उसे एक उसको के वो ऐसा ही रहता था ना ए ये ठीक है इसको लेके चलो है चला चलाइए जो जहां ले जाए जो खाने दे तो को भी करता लेके गया पालकी में लगा दी पालकी वो तो सिद्ध महात्मा है और वो पालकी चलाना नहीं जानता कैसे इसलिए बोला संसर्गी को दो संसर्गी को दोष एव नूम नूनम एक स्वाति सर्वेशा संसर्गी भवितु अर्ती अगर सब एक संग में है उसमें एक का अंदर में दोष दोष हुआ विशेष दोष बाकी जो आदमी एक साथ दूसरे का एक दूसरे का साथ पीती है एक साथ रहता है एक साथ समझो कि पांच आदमी दस दस तुम गुरु भाई मिलकर रहते हो एक का अंदर में एक विशेष दोष है वो गुरुजी का कर्तव्य है ये दोष को निराश दोष को हटाए क्योंकि वो दोष को रख, वो दोष को रख दिया जाए तो टुडे और टूमोरो आज नहीं तो काल वो दोष बाकी आदमियों में फैलेगा इस बारे में दर्शन है जब गुरु वैष्णव किसी को दीक्षा देते हैं तो उसको पोत छोड़ के दीखा नहीं देते आजकल का सिस्टम हम जानते नहीं हमको क्षमा करना हम शास्त्रों का बात बोलने बैठे किसी का चर्चा नहीं करने बैठे तो जैसे आलू का बोरा में दो आलू खराब हो गया तुरंत दो आलू को छांट के फेंको वो आलू रहे पूरा बोरा पूरा खराब हो जाएगा पूरा बोरा को फेंकना पड़े है ना एक बोरा में दो आलू एक आलू खराब हो जाए वो आप अगर आप अगर उसको इग्नोर करोगे क्या हुआ है एक आलू वो आलू से क्या बाकी जितना साल आलू पूरा खराब होके आपका पूरा बोरा खराब हो जाएगा इसलिए इधर बता सिद्धांत का बात है संसार को दोष एवं नूनम एको स्वापी सर्वेशम संसर्गीम भवितुम मरहति ये होगा ही उसमें कुछ करने का नहीं जब ऐसा बोला तो सौभरी पति जो राजा अपने को राजा मानते हैं हम सब जो बैठे हुए हैं हम सब का सबका परिचय क्या है कोई समझा नित्य स्वरूप का हमारा जो स्वरूप जीवे स्वरूप है किशोन नित्य था ये तो बोलने का बहुत हम तो ये मुखस्त करके बोल दिया लेकिन इसको जो हृदय में अनुभव करे तो सारे समस्या का समाधान हो जाए समाज में किसी के साथ किसी का लड़ाई नहीं होगा मठ में भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा अगर ये मिनिमम चीज को समझ में ये मिनिमम चीज है सब थोड़ा वो समझ में आए फिर इसको भजन करते स्वरूप सिद्धियों अर्थात समझ में आए उसको अनुभव में आए ठीक है तब तो लड़ाई बंद हो जाए लेकिन होने वाला नहीं तो इधर जो है जो ये जो सीवी का वहन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है ये चलाना नहीं जानता और बात है रास्ते रास्ते में चलते चलते किसी जगह चेंटी आ गया किसी जगह कोई कीड़े मकोड़े आ गया जड़ो भरद जी है उसको बचाने के लिए पैर को ऐसा करके चलाऊंगा पैर का सामने आया ऐसा तब का क्या पालकी जो है ऐसा ऐसा और, तो राजा जो है अपने को राजा समझता है सोबरपति राजा पालकी से ठीक से चलाओ ठीक से चलाओ नहीं तो शिक्षा दे देंगे ऐसा करके गाली दे रहा ऊपर से तो वो कुछ नहीं बोला फिर चलते चलते फिर गाली देना शुरू कर दिया क्या रे तुम्हारा दिमाग में आ नहीं रहा है कि क्या बोल रहा हूं हैं चिकित्सा कर दे शिविका से उतर कर चिकित्सा कर दे थोड़ा ट्रीटमेंट कर दे तो ठीक हो जाएगा तुम बहुत तुम्हारा शरीर तो खूब दुर्बल है ऐसा तो जड़व का शरीर ऐसा है तगड़ा इसे उल्टा बोल रहा है गाली देने के लिए हाँ तुम तो बड़ा दुबला पतला हो तुम्हारा लिए तो काम ठीक नहीं है ऐसा कर गाली दे रहा है उल्टा ज्रो जी कुछ नहीं बोला बाद में जब बहुत बोलना शुरू कर दिया जोरो भरत आजू बाजू में देखा कोई तो है नहीं हमको जानने वाला जोरो भर जी देखे हमको जानने वाला कोई नहीं अभी मुख खुला जवान को खुला जवान को खुल के बोले देखो ब्राह्मण ओ जो जोरो जी बोले आप जो मोटा पतला आपका क्षमता नहीं ये सब बातें कह रहे हो ये सब बात किसका लिए कह रहे हो ये शरीर का लिए कि आत्मा का लिए क्योंकि आत्मा तो कोई आत्मा का जो शास्त्र है वो तो अलग चीज है जो प्रोपा जी कहते थे ये जो जगोते चित शास्त्रो के उद्बोधन करते हमारे लखों लखो गैलोन रखते व्यय करते बांग्ला में बोला ये समाज का जितना सारे पथित आदमी है पथित आदमियों के लिए हमारा जो ये समाज गोरियम मटका जितना सारे चेतन सिल जितना सारे वक्त है सारे गैलन गैलन रक्त तो व्यय करने के लिए तैयार रहो फिर भी गारंटी नहीं होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं तो ये जो है आप चित शास्त्रो चित्त शास्त्र जानते हो किसको बोलता है शरीर का शास्त्र लोट मोटा लंबा खाटा सुंदर है ऐसा नहीं चित्त शास्त्र मतलब अपना जो चीर आत्मा है वो आत्मा का कितना तरक्की हुआ कितना इंप्रूवमेंट हुआ रियलाइजेशन कितना ऊंचा गया चेतना का विकास कैसा हुआ एक शब्दों में कह दे चेतना का डिग्री का उन्वेष कितना एक्सीलेंट हुआ उसको बोले चेत शास्त्रो अगर चित्त शास्त्रो नहीं है बाहरी दृष्टि में इतना बड़ा शास्त्र बना के बैठ गया कुछ नहीं होगा जोर भर महाराज बोला महाराज आप जो कह रहे हो कि हम कुछ चिकित्सा करोगे आप तो दुबला पतला हो आप तो मोटा नहीं हो ऐसा आप किस विषय में बोल रहे हो कि आत्मा का विषय बोल रहे हो को शरीर का विषय आत्मा का तो कोई शास्त्र होता नहीं ऐसा आप जो मीनिंग कर रहे हो तो शरीर जो बाहरी शरीर का जो मोटा है लंबा है पतला है दुबला ये सब तो आता है लेकिन आत्मा का तो ऐसे विचार आता नहीं ये तो अनात्मा विचार ऐसा जो बोला तो उसका कई विचार है हमारा बात समय हम शस्त्र में आप जाना ही है आज आप लोग समय नहीं दे रहे हम बड़ा दुखी है इधर आके बहुत दुखी तो ये जो है अंतिम में क्या हुआ जब देखा ऐसा तब तो, तो ज्ञान बता रहे री महाराज हमने किताब और कितना बड़ा अपराध किया इतना बड़ा महापुरुष के द्वारा अपना पालकी उसका घाड़ में ले हम बैठ गया हाय बोल के छलांग लगा कि कूद पड़ा नीचे और पैर पकड़ के रोना से बोलो कौन हो आप कौन हो ये बताओ आप कौन हो ऐसा बताओ कस्तम निगुड़ों चरसी जानम विभोर से सूत्रम कतमोतो कश्यास्मत खेमा नो हो तो सुख लो कस्तम निगुड़ो चरसी दिजान कौस्म तुम कौन हो जो दिजो का रूप बना दिजो समझ में नहीं आता क्योंकि पैता जो है उसका जनु ही है इधर लगा हुआ है कोमड़ में के समझ नहीं पाए कि हम ब्राह्मण है एक पैता जो है पैता को ए इधर लगा के रखा है गोल करके कोम में कस्म कस्तम तुम कौम हो निगुरोस्प्त रूप में संग, समाज संसार में विचरण करने वाले आप कौन हो दिजानम विवर्ष सूत्रम कौतम अवधुत तो आप, आप, आप कौन अवधूत है लगता है कि आप अवधूत हो और एक आप जो है ऐसा जो स्थिति कहा रहते हो किसका संतान है आपका परिचय क्या है ऐसा आ यहां कैसे आ गया जैसे हमारा लोग आपको पकड़ के पलकी सेवा में लगा दिया तो हमको आश्चर्य लगला आपका मापी आदमी और यदि अगर हमारा मंगल के लिए आए हुए हो हमारा मंगल ना हो जाए तो आपका परिचय देना ही पड़ेगा अब खोलो आपका जवान खोलो कौन हो आप क्या शुक्लो हो शुक्लो जैसे सत्य युग में शुक्ल है ना शुक्ल रूप भगवान कोपील शुक्ल रूप आपका कोई हो ऐसा कोई गुप्त रूप में विचरण करने वाले तो ठीक से बताओ क्योंकि हमारा मंगल अमंगल का प्रश्न है हमारा बड़ा भाड़िया मंगल हो जाए आप अगर मंगल के लिए आए हो तो आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा सोच में पड़ गया हम बड़ा चिंता में चिंता आ गया हमारा ना हंग विशंके सुरराज न नारूलात्न जो नागनार नागनारि नागनार सोम नीलवीत तपास्त्रात्के ब्रह्म कूलाभ मनात् न अहम विशंके सुरराज वजरात सुरराज मैंने इंद्रों का जो वज्र है मार्ग शेष कर दे उसको भी हम डरता नहीं ना हम बिशं सुरराज मतलब का बहुत नाम है इसका नाम तार वो जो सूल उठाए वो भी हम डरता नहीं नाक राजना जोराज अगर बोले मार के खत्म कर दे हम डरता नहीं नागनार्को सोमा निलवित वस्त्रार्थ ओग्नि देव का जो अस्त्र है सोम अर्थात जल देवता जो है को सोम मतलब चंद्रमा चंद्रमा का अस्त्रो जो है अनिल मतलब अस्त्रो किसी से हम डरता नहीं सबसे हम डरते रहते हैं हर वक्त भीषम ब्रह्मकुल, कुल गुरु वैष्णव का अपमान हो जाए इसमें ठाकुर जी खमाने के ठाकुर की जूद मेले शास्त्रों में सिद्धांत तो है चेतन ठाकुर जी को गाली देने के लिए नाम लिया ठाकुर जी को गाली देने के लिए कृष्ण नाम उठाया उसमें भी कृष्ण नाम मंगलदायक है गाली देने के लिए उठा दब पर कृष्ण रख तो, छोड़ तो, हैं? इसीलिए देखो इसमें आएगा ससुर स्कंध में जो कैसे भी हो सांकेतम सांकेत परिहस वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अव हरणम विदु मुसलमान काजी जो है काजी जी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जब गए उसका पहले क्या क्या हुआ था काजी का पास मुस्लिम पियादा आके बोलता है काजी जी ये सब कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोल रहा है ऐसा ऐसा तो पियादा का जी काजी जी बोले वो तो किस् बोलता है तुम क्यों किस किसो बोल रहे हो है तुम्हारा क्या दिमाग था बोले क्या करे वो लोगों को देख के हंसी लगता है क्यों... कोई कोई रामदास कोई हरिदास हरि हरि बोले जैसे दूसरे का कोई हरण कर ले वस्तु हमको वो हंसी लगता है और जवान पे एक दफे किश्व नाम आया तो छूटता ही नहीं बोले वो लोगों को देख के हाँसी लगता है कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हरी हरी बोलते रहता है है हम उसको मजाक करके हरी बोला तो हरी बोलने का हमारा जवान से हरी निकालते ही नहीं हो बैठ गया क्या करे काजी का साथ विचार करके वहां पर बोले ये काजी को स्पर्श करके बोला तुम बड़ा भाग्यशाली पूर्णवान हो हरी कृष्ण राम ये तीन शब्दों को उच्चारण कर दिया तुम्हारा माफ एक पवित्रो कोई नहीं है बोल के स्पर्श करके बोला तुम आप बड़ा पवित्र हुआ ऐसा जो नाम है ये जो ठाकुर जी है ठाकुर जी स्वयं क्षमा नहीं करते वैष्णव अपराधी को ठाकुर जी क्षमा नहीं करते इसे इस, इस चीज को हम बड़ा हमारा डर है इस जिसमें क्या करें ब्रह्मकुल कुल अपमानत ब्रह्म अपमान के द्वारा जो हालत पैदा हो जाए महाराज उसको हम बड़ा डरते हैं हम इससे बढ़कर और कुछ हम हमको कोई ये नहीं है छोड़ो ऐसा बात ऐसा करके धीरे धीरे उसका वंधन किए उसके बाद ये जो जर भरत जी है बड़ा भारी लंबा चौड़ा तत्व तो तो ज्ञान को उपदेश देना शुरू किया क्योंकि ये सोहड़ी जो है ये भी इसका गुरु जी का गुरु जी का आश्रम में जाने वाला था पालकी करके वो भी गुरु जी का आश्रम में जान अचानक रास्ते में असली गुरु का दर्शन हो गया और जो शिक्षा है ऐसा मिल गया मिलने के बाद वो बड़ा कित, कितारत तो हो गया बोले ऐसा करके पूरा जो तत्व ज्ञान उपदेश किए और अंतिम में जो उपदेश है बोले देखो गुरोर हरेश चरणों पोषण मजे गुरूर हरेश चरणों उपासनास्त्रो जो ही वालिक व्यालिकम स्वयं मजे आत्मेश हरेश चरणोपनास्त्रो अर्थात चरण का हरि चरण का उपासना रूप जो अस्त्रो है इसके द्वारा यो काट के फेंको आपका बंधन को आपका जो मिथ्या जो मिथ्या जो बंधन है आप आप सोहरी राजा वन के जो एक एक उपाधि लेके बैठे हुए बैठे हुए हो ये उपाधि जो है ये हर हालत में बेकार है आपका जो उपाधि है मैं सोहरी पति हूं मैं सोभरी पति हूं ऐसा करके राजा जो है अभिमान लेके बैठे हो ये सब क्या करो गुरु बहुत सावधान होकर गुरु और हरिचरपनारू अस्त्रो के द्वारा वही वालिक अथा मिथ्या भूत आपका परिचय को काट डालो गुरो हरे चरणोपना चरो चरणोपसना स्त्रो जो ही वालिकम स्वयं आत्मो में ऐसा करके गुरु शरण उपदेश करने के लिए बताएं उसके बाद तत्वज्ञान जब हृदय में स्पूर्ति हो गया रोहगण का सौवरीपति राया का तब वो ये जो ब्राह्मण है जो गुरुजी जी जिन्होंने तत्वज्ञान उपदेश किए तब तक तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ जब तक वो शरणागत नहीं हुई जब शरणागत तो हो गया रोते रोते तभी व तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया और उपदेश धारण भी कर सका इसके बाद रोहगन जो है अभी कर रहा है गुरु जी को नमो नमो कारण वि ग्रहायो स्वरूप तुच्छीकृत वि ग्रयो नमोधूत लिंगो निगूढ़ निवानुभा नमो नमो कारण विग्रहायो स्वरूप तुकृत विग्रहायो नमो अवधूत द्विजंदिंग निगुड़ नीतवायो तूभ्या ऐसा करके रूहग अनुभु हे स्वर ईश्वर का न ईश्वर का माफिक लुक संरक्षणार्थो आपका शरीर धारण आपका तो वास्तविक तो जड़ो शरीर नहीं है आप ये शरीर लेके इस जगत में दृश्य प्रपंच जगत में आप सबको का मंगल के लिए विचरण करते परमानंद स्वरूप परमानंद प्रकाश द्वारा तुच्छ कृतो देहो अंदर में स्वरूप तो देह है ना इसे बाहर में तो मोटा पतला ऐसा पता है इसलिए बोल रहे हैं जे परमानंद प्रकाश द्वारा तुच्छ कृतो देहो और द्विजो बंधु अर्थात निंदित ब्राह्मण निर्वेश द्विजोबंधु किसको बोलता है जो ब्राह्मण कुल में आविर्वाद हुआ लेकिन निंदा कर्मों में जुड़े हुए हैं इसका इसे इसका नाम है द्विजोबंधु हम्म द्विजो बंधु अस्वतमां भी द्विजो बंधु हो गया था अश्वत्वा अर्थात निंदित ब्राह्मण निर्वेश द्वारा नित्यानु नित्यो अनुभव रखने वाले जो आप हो प्रचन्न आपको हम नमस्कार किए और इसके बाद बोले देखो जरा मयार यथा हो अगदम स्वाद निधाग तगधस्व यथा हिमांबो बोले जौरा मैारत यथा अगदम स्वाद निधा गगधस्व यथा हिमांबो कुह माना ही विराष्ट दृष्टि ब्राह्मण बचस्ते अमृत औ में हे ब्राह्मण काल के समय बड़ा तृष्णा लगा है बहुत पानी का प्यास लगा है इसी समय अगर किसी ने बड़ा ठंडा पानी पिला दिया तो किसे आनंद होता है प्यास से जान जा रहा है प्यास के मारे जान जा रहा है इसी समय अगर किसी ने शीतल पानी पिला दे तो इसका कितना आनंद और ग्रस्त तो हुआ रोग ग्रस्त तो हुआ उसको अगर आ, उसका अगर औषधि दिया जाए ऐसा औषधि जो उसका बीमार हट जाए जरा मयार जथा गदम स्वात्थ निधागु दग्धोष यथा हिमांबो देह माना ही विदषस्ट दृष्टे ब्राह्मण वचस्ते अमृतम औषध में आपका जो अमृत आप बरसाया वो लगता है ये सब जो हम बताया था ना ठंडा गर्मी का समय में पानी रोगों रोगी का लिए औषध इससे भी बढ़ के बड़ा इसका हुआ बाद स्तुति करने के बाद फिर ब्राह्मण जी वो जो जड़ भरत जी फिर कोई थोड़ा बहुत उपदेश किए इसके बाद एक विशेष उपदेश ध्यान रखना ये उपदेश को भूलना नहीं कभी हर वकत जो जरोहर जी कह रहे हैं कि देखो रुहगण ठाकुर जी तपस्या का भी तपस्या के द्वारा संतुष्ट नहीं होता है आप बोलोगे हम संसार धर्म करेंगे प्रजापति धर्म है ब्रह्मचर्य पालन करेंगे अभेद आदि पाठ करेंगे सब कुछ करेंगे जल सूर्य उग्नि को हम आराधना करेंगे ठाकुर जी का विभूति जानकर कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होगा कुछ भी कर लो बड़ा भारी लंबा चौड़ा साधन भजन दिखाओ लेकिन कुछ फायदा नहीं होने वाला इसलिए रूगन को वास्तव उपदेश किए रू सुनो रूह तपसान या नया निर्वापना विसेकम क्या बोला क्या बोला बोलागण रुगण, स्वत न चया मन पूजा निर्वापना गृहा न बिना नहीं बो जलाजोक जब तक तुम व्यक्ति महान पुरुषों का चरण का सेवा नहीं करोगे कुछ भी पढ़ लो वेतपाट करो बहुत तपस्या करो कुछ नहीं होने वाला रूह गपसा न चेत जाया निर्वापना न छंदसा नई जला महत्द बीना वीणा महत्द विषेक योत्तम श्लोक गुणावाद प्रस्तयते गिघाता निषेब मनमुदीन मोक्षोर् सतिम वासुदेवे मतीं सतीम यति वाुदेव योत्तम श्लोकगुणनुवाद प्रस्तूयते गथा निषेबुदीन मोक्षो सतीसुदेव <coughs> योत्तम श्लोक गुणावाद यत्रो उत्तम श्लोक गुणानुवाद जहां हरि कथा कीर्तन चल रहा है यत्रो उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रसूय जहां उत्तम श्लोक भगवान परात्मर अखिलेश्वर हरि का गुण कीर्तन हो रहा है वहा कथा हो नहीं सकता हो सकता कथा हो नहीं सकता फिर भी इधर हो रहा है कैसे हो रहा है ठाकुर जी जाने लिखा हुआ है यत्रोत्म तो श्रोक गुणानुवाद कोई संभव ही नहीं जहाँ ठाकुर जी को हरिकीत को ग्राम कथा कैसे होगा ग्राम कथा बोलना संभव नहीं ग्रामकथा आएगा कैसे यत्रोत्तम तो श्लोक गुणानुवाद कथा विगा ग्रामकथा को धक्का लगाने वाला ग्रामकथा अगर उठे उसको धक्का लगा देगा ऐसा जो निर्मल अपरा कथा कीर्तन निषमान अनुदीनम मने किसी ऐसा दिन नहीं गया कि हरिकथा कीर्तन हमारा कानों में नहीं गया हम कीर्तन नहीं किया रोटी खा लिया ऐसा ना हो ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हरिकीर्तन हरिकथा हुआ नहीं लेकिन हम खा ली ऐसा ना हो उससे पहले हमारा मौत आ जाए तो निशभ्य मानमीनम ऐसा दिन जो है निशभ्य मानो अनुदीनम हर बकात चौबीसों घंटा किसी काम में हो हर वक्त अंतर में अंतर निष्ठा करो भाज्य लोक व्यवहार कृष्ण अंतर में निष्ठा करो हम गुरुजी को अंतिम समय पे पूछा गुरुजी आप जा रहे तो किसका संग करें हालत तो बहुत खराब है गुरुजी बोले आप क्या सोचते हो गुरु तत्व हाँ हम हा? हा? जा रहे हैं कहां जा रहे है हम रहेगा ना हाँ ठीक है हम याद करते रहना गुरुजी बोला गुरु वैष्णव का कंटिन्यूस शरण में रहना जो बातें बोला है उसको गुंजन होते रहेगा वो शिक्षा दिया वो से उसका लिखित रूप में आजकल तो डीवीडी भी सब मिलता है हरी कथा सुनो दिन रात पूरा गोड़ियामठ का सिद्धांत तो सुनो सुनते रहो और चैतन्य भागवत है इसका पाठ कर डेली चैतन्य भागवत का पाठ भक्त विनोद ठाकुर नहीं इट्स ए मास्ट हर जीव को रोज पाठ करना चैतन्य भागवत ऐसा एक दिन में न आ जाए चैतन्यवागत तो पाठ किया नहीं अब खाली ऐसा ना गीता का दो श्लोक पाठ करो गौड़ी भाष्य पढ़ो आप प्रवचन है तो सुनो बड़ा सुंदर लगेगा गीता का प्रवचन अगर सुनो पूरा विचार तो हुआ नहीं सुनो तो बहुत आनंद लगे क्योंकि पढ़ने में पूरा पढ़ो तो समझे मुश्किल लगता है तो ऐसा निशभ मानमीनम ऐसा जो दिन रात ये सब ठाकुर जी का प्राकृत कथा कीर्तन को सुनते रहे तो मुमुक्ष वासुदेव मुमुक्षु व्यक्ति जो है उसका भी मती जो है वो सती बन जाता मती मती दो किसम का एक सती है एक औसती है दोनों है ना तभी तो बताया मोतिम सतिम जच्छति वासुदेव असती मती कौन है मैंने असती मत है जो असती का मापिका आचरण करते हमारा बुद्धि विचार तो यही करता है ना रघुनाथ यही तो बताया प्रतिष्ठा सधिष्ठा सपचुर में हृदय नटे आ तब तक प्रेम री जो विषय है कि कैसे हमारे हृदय में प्रेम आए आए प्रेम तो आएगा नहीं कैसे आए कहां प्रेम संपत्ति है अ कहां हम है अरे बापरे कहां प्रेम है और कहां हम है इस अवस्था को सोचो तो मुमु मोतिम सतम जो छत्तीस जिसका दुष्टा मोती है मोती को असती स्त्रीलिंग व्यवहार किया गया बुद्धि को भी अरे ये मोती जो है ये जो दुष्टा असती रमणी जैसे ऐसा ही आचरण करते हर बक्का थोड़ा सी सुजोग मिले तो उल्टा कम में लग गया जितना भी बोलो कुछ नहीं हो तो मुमुदेव औसती मतलब विषय में रमन करने वाली और औसती मतलब गुरु वैष्णव में मन लग गया तत्व में मन लग गया भजन में मोतिम मतलब सतीम जति वासुदेवी वसुदेव वा नामक जो तत्व है उसमें हृदय बिल्कुल लग जाएगा ऐसा करते करते बहुत सुंदर उपदेश उसके बाद भवाटोबी का वर्णन की जे इस जगत में जितना सारे आदमी चलते हैं भवाटोबी भवाटोबी जानते हो पृथ्वी जो है उसको भवाटोबी बोला है भवो ऑटोबी भवो युक्त ऑटोबी और भवाटोबी भवाटोबी में गमन करते करते बद्धजीवों का कैसा कब क्या हालत हो जाए ये सब विषय में सुंदर सुंदर वर्णन है वो भवा के बारे में सुन के शरम आ जाएगा इसके बाद बोले रोहुगन ये तत्व विज्ञान हमने अभी बताया भवाटु भी तुम भी तुम भी ऐसे हो रोहुगन तम ओपी ही अधन्य असो है संग दंडो कृतो भूतो मैत्रो असत जीतात्मा असतजीतात्मा हरि सेवया शीतम ज्ञानसीम गनासीम आदायो ज्ञानसीम आदायो ज्ञान असीम आदायो तरासी पारम अंतिम उपदेश बोले रोहगन तुम भी ये भवसागर को पार करने के ये ही बचे रोहगन तमपी ही अधन्य असो ये जो भवसागर हैं तुम संन्यास ग्रहण कर लो अर्थात संसार का जो विषय असर है इसे मन को उठा लो नस्त दंडो कृतभूत मैत्रो सारे भूतोग ग्रह है किसी को दुश्मन मत समझो सबका साथ समझो कि सब हमारा दोस्त है कृतभूत मैत्रो किसी को दुश्मन मत समझो किसी को हिंसा मत करो किसी का हिंसा मत करो जैसे पालकी चलाने का टाइम में जाने का टाइम कीड़े मको आ गए वो पार को ऊंचा करके उधर पैर रखा कीरे मकोड़े है कोई जो ही आ, क्या कहे वो ये आ गया चेटी आ गया उसको बचाने के लिए पैर को ज्यादा ज्यादा करके बढ़ाया से रूगन तम अभी दंडो अधन्या संतोभूतो मित्रो असज्जीतात्मा तुम्हारे जो असत आत्मा को जय करो अभी हरिसेवया गुरु वैश्व सेवा का पहले भी बताया और सीतम ज्ञान आदायो तरासी पारम ज्ञान नामक जो अस्त्र है इसके द्वारा तुम्हारा अज्ञान का जो मूल है उसको काट के फेंक दो सीतम ज्ञान आदायो तरासि पारम और उसका मूल को अज्ञान का मूल को काट के फेंक दो और ये भव सागर को पार हो जाओ आराम से क्योंकि किस तरह तुम्हारा जन्म हुआ है भारत भूमि में ये भूलना नहीं भारत भूमि में तुम्हारा आविर्भाव हुआ है ये भूलना नहीं ये बात को है? इस बारे में एगारह में सुंदर श्लोक है सुंदर सुंदर अपूर्व तो चर्चा करेंगे अहोन जन्मो खिल जन्म सोवनम किंग जन्मस्त अपरैरोप्यमस्म नजदि केशजशोहोतात्मन महात्मनाबुरो सगम महा। क्या बोले अहो निजन्माखिलजन्म शोभनम कि जन्म अपरेय भीस्तुप्यमस्म अपरे यद ऋषिकेश यसो कृतात्मनम महात्मनम्ब प्रचुर समागम राज जन्म अखिल जन्म शोभनम आहा मानुष्य जन्म मिल गया वो भी भारत भूमि में आहा और तो देखना ही क्या इसी जन्म में हमको सिद्धि मिल जाए जो, मैं चैतन्य भागवत में भी सुंदर व्रत बताया भारत भूमि हुई लो मनुष्य तो जो मनुष्य तो जन्मो जोन यार जन्म सार्थक करो परोपकार परोपकार करने का पहले अपना उपकार हुआ देखा है देखो पहले अपना उपकार नहीं हुआ तो दूसरे का उपकार नहीं हो कर सकते हो वाह हो नहीं सकता जो धनी है अपना पास धन है तो दूसरे को दे सकता है चलो डोनेशन दे दिया अपना पास कुछ नहीं है तो भिकारी वो कैसे दे भजन का पारमर्थ रास्ते में रास्ते पे जो स्वयं भिकारी है निश्चय है पारमार्थिक बिल्कुल कुछ धन नहीं है वो कैसे दूसरे को बचाए संभव नहीं तीर नाम तरह जो पार हो गया वही तो पार करे दूसरे को अहो नि जन्म अखिल जन्म शोभनम आहा जितना जन्म है चौरासी लाख ज्वनी इसमें अहोन जन्म अखिल जन्म शोभनम इसमें देखो कितना सारे पंच कर्मंदी है पंच है मन है इतना सुंदर हाथ पैर नखुन सब कुछ दे दिए और किंग जन्म विस्तु अपर मुस्मिनो और दूसरे दूसरे जन्म लेके क्या करे है नद ऋषिकेश जस नद ऋषिकेश जस कृतात्मनम महात्मनम बपचुर समागह और अखिल जन्म मध्य मानुष्य जन्म श्रेष्ठ शोभन श्रेष्ठ स्वर्गा देवगंज स्वर्गादि स्वर्ग में हम देव जन्म देव जोनी प्राप्त करें क्या दरकार है कुछ दरकार है क्योंकि देवता का बारे में काल बताया था ना ब्रह्मा जी देवता लोग आए उसको उपदेश किया दो तो इसका व्याख्या नहीं हो पाया इधर आएगा देखो द क्यों बोला भले देवता लोक का स्वाभाविक अठारह किस्म का जो सिद्धि है सिद्धियां ऐसे ही रहती समझा नहीं मेरा बार? देव देव जोनी में स्वाभाविक जो सिद्धियां हैं सारे सिद्धियां उसको रहते हैं जब खुशी जो कुछ करे कहा भी जाए सब कुछ हो सकता है अभी अदृश्य हो जाए अभी किसका हृदय का तुम्हारा मन में क्या है उसको जानकारी कर ले सूक्ष्म रूप हो के इधर खड़ा हो जाए हम देख नहीं पाए अनिमा लोगीमा प्रोकामो कामो जो कुछ भी सिद्धि है सारे उसका खमता देव जोनि में अगर तुम्हारा ये सब सिद्धि अगर तुम्हारा हाथ में आ गया तो सिद्धि का बारे में तो हमारा जितना सारे भजन का रास्ता मार्ग है सारे देखोगे न जोगो सिद्धि अपूरण अपूर्न भवन व प्रार्थना किया है हमको जोक सिद्धि नहीं चाहिए ठाकुर जी कर जोक सिद्धि हो तो हंकार आ जाएगा देखो इसका सामने कोई मैजिक दिखा दे देखो हम बहने बाबा कितना बड़ा बाबा है रे भाई बहन छो ग अब भक्ति कुछ नहीं है जोक सिद्धि है कुछ नहीं है बाजार में ऐसा खेला दिखाने वाला बहु है हजारों नंगा बाबा धुनी बाबा फलाहारी बाबा इका बाबा दूध पीता बाबा धुनी बाबा बहुत सारे कुछ नहीं है फायदा कुछ नहीं देखो लेकिन कोई समझे नहीं कीरा भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी पोहपात का सिचुएशन पोजिशन क्या है वृंदावन में जब जाता हूं हमको बहुत दुख लगता है कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो गौड़िया का एक बात उठाए ये सब जो बुद्धू है सब जाके, जाके उधर जाके मरता है पोहपा जी का बात कोई नहीं उठाए क्यों उठाने से खुद नंगा हो जाएगा कोई कितना भी बड़ा बड़ा कथाकार है पोहपात का गौरिया मर के बाद उठाएगा नहीं मैक्सिम गौरंगमापू का एक आधलोक बता दिया गौरंगमापू को मानते नहीं भगवान किंतु तो चालाकी करके बोल दिया क्योंकि गौड़ियों वाले भी हमारा पास आएगा विचार करके देखो उसको हम क्वेश्चन किया भाई दीदी गोरिंग विश्वास विश्वास नहीं है अब प्रबोधानंद एक व्यक्ति बोलता है कैसे कहां से मिला आपको कहां से मिला बोलो चौतन महाप्रभु पहले पहले कहां गया था बल पहले दक्षिण में गया था पहले कहां गया था दक्षिण भारत सन्यास लेने का बाद ही दक्षिण भारत पहले गया तो दक्षिण भारत जाने का बाद उधर जो है जो वेंकट भट्टो का गृह में चौ महीना तक रहा बड़ा शुद्ध भक्त है जो चौ महीना जो वहां रहा चौतन महापुर कितना गौड़ी सिद्धांतों के बारे में उदा चर्चा किया उसका जो सिद्धांत तो है श्री संप्रदाय का लक्ष्मीनारायण का पूजा महापुरुष कितना सुंदर विचार करके बताए हैं, बताया था उस समय में हमारा ये जो गोपाल हमारा जो गोपाल भट्टो गो स्वामी जी जो है बच्चा थे महाप्रभु का चरण सेवा किया उच्चिष्ट भोजन किया अब हमारा विचार ये लोगों का इतना बड़ा विद्वान बोलता है अपने को इतना बड़ा प्रभु सब मुखुस्त है लेकिन बाहर का उदाहरण दे भूल से भी गौड़िया मठ पऊपात का उदाहरण ना दे लेकिन हमारा संप्रदाय का ऐसा ही है कौन किसको समझाए सब अपना अपना विचार लेकर बैठा हम मर रहा है सब गला में गला रस्सी लगाकर मर रहा है क्या करें मायावादी लोग निमंत्रण किया वहां सब जा रहा है टोकेन दिया 2000 रुपया प्रणामी और सब बक्स देगा अटाची देगा सब जा मायाबादी हा भगवान हम बोला क्या रखा है कोई तो नहीं है ऐसा कोई हमको हम संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं है उन लोग को रुके कहा जा रहे हो हाँ भगवान क्या करें बोलो बड़ा दुख की बात है हम बोले देखो ये जो बच्चा है अभी छोटा है गोपाल भट्टो को गोपाल भट्ट गोस्वामी का काका का नाम है काका कौन है प्रबोधानंद पुब सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती को गोपाल भट्ट गोस्वामी का लिखने में है जो प्रबोधानंद सरस्वती को गुरु लिखा है ये गुरु से सारे शिक्षा मिला अब आदमी बोलता है जो प्रबानदो, प्रबानदो ये जो प्रबोधानंद प्रबोधानंद सरस्वती नाम तो सन्यास का नाम है हो सके हमारा सब तर्क हुआ बहुत गौरियो मठ का बड़ा बड़ा आचार्य जो काम बोले महाराज हमको बोलते हमारा महाराज आप कैसे इसे बोला और क्यों बोले ये तो नाम जो है ये तो सन्यास का नाम है प्रकाश प्रबुदानंद सरस्वती अरे सन्यास का नाम हो तो क्या नुकसान है पर सन्यास लेके कैसे उधर रहा और क्यों नहीं रहे क्यों नहीं रहे बताओ ये जो जगह है वो सिरागम खेत्रो श्रीरोम खेत्रो इज नॉट ए मेटेरियल प्लेस श्रीरंगम क्षेत्र की जड़ जगत का कोई स्थान नहीं है श्रीरंगम क्षेत्र को साक्षात वैकुंठ माना गया और श्रीरंगम क्षेत्र में अगर वेंकुट भट्ट का घर है यह हम मान भी लिया प्रबोधानंद सरस्वती का पूर्वाश्रम उदारी है। वो गया क्या हो उदारी है समझो लेकिन अगर वेंकट जी वेंकट जी भगवान को सामने रखते हुए वेंकट जी को बहुत प्यार करते हुए अगर वो सन्यास लिया है वो वेंकट जी को छोड़ दूर नहीं गया हो सके तो कावे को नदी नुद, का किनारे किसी जगह झोपड़ी बना के भजन किया क्योंकि वो तो सीरम क्षेत्र है वो तो घर में नहीं रहा ऐसा प्रमाण नहीं घर में रहा वृंदावन भी है वृंदावन में कई साधु है बड़े बड़े वो उसका घर है गेंगुद्री में बड़ा कथाकार है वो वो घर छोड़कर कर एक दो किलोमीटर दूर रेलवे जो ये है क्रॉसिंग जो है हमारा जिसको बोलता है वो आ, बिहारी जी को जाने का जो रास्ता है स्टेशन से आने के लिए उसको पानी का टैंक उधर जाके वो आपको मिलेगा हो जाएगा वो आश्रम बना के उधर सन्नास भजन कर रहे घर में नहीं जाता वो तो वृंदावन है हम कहा जाए हम तो वृंदावन को आश्रय किया तो वृंदावन छोड़ के कहा जाए उस संसार किसी के साथ कुछ किसी का उसका टाच नहीं है लेकिन वृंदावन छोड़ के कहा जाए राधा रणी का धाम इसलिए इस विचार से वो उदारी है उसका लड़का का नाम है विभूति कृष्णो उसका के लड़का का नाम वो भी कथा का तो मर गया हमने देखा भी है उसको गौरीय भजन में वो गौरीय भजन है सब गौरी भजन करते हैं तो अगर श्रींगम खेत्र वैकुंठ वैकुंठ है साक्षात तो बेचारा कहा जाए वो सोचा कि जी जो वेंकटेश्वर भगवान वो जो है भगवान जो है भगवान किशोर के, के गया, गया नहीं सिरंगम खेत्रो उधर रह गया रह के किसी दूसरे जगह बहुत दूर किसी जगह रह गया तो उसमें कोई दोस्त नहीं लेकिन जब गोपाल भट्टो गोस्वामी स्वीकार किया मेरा गुरुजी मेरा शिक्षा दाता ये है साक्षात तो हमारा कहना है कि ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु का दर्शन हुआ महाप्रभु का साथ चौ महीना चार महीना तक दर्शन हुआ महाप्रभु का कथा सुना कीर्तन सुना नृत्य गीत देखा जो महाप्रभु का एक पल भर का दर्शन होने का बाद जितना पखंडी है उसका दिल चेंज हो जाता क्या ये हो नहीं सकता उसी सम्प्रदाय का वैष्णव था अब आप बोल रहे हैं इतना बड़ा कथाकार बन के बैठे हुए वृंदावन में आप बोल रहे हो प्रकाश आनंद बोध आनंद एक है मुल्क कैसे है प्रमाण करो हिस्टोरिकल इतिहास देके भी आप प्रमाण नहीं कर सकते क्या वो व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया कि चैतन्य महापो का किपा मिलने के बाद उसका दिमाग इतना खराब हो गया कि बाराणसी जाए फिर मायावती हो गया देखो बच्चा का बच्चा का मापी बात करता है सब बड़ा बड़ा कथा कर है सब इंटरनेट चल रहा है पागल का मापी वो कैसे इधर से फिर जाके मायावादी बन जाए हाउ इज दैट पॉसिबल मायावादी बन गया वो प्रकाशानंद हुए वही महाराज वही प्रकाशानंद तुम पागल हो एक फिर कथा बोलने के बाद बोले कथता देवी के चरण में हमारा ये भागवत कथा अर्पण कर दी हम बोले जी तुम तो मिनिमम चीज नहीं जानते हो तुम तो वाक वाको को भजन का नहीं जानते हो तुम बड़ा कथाकार बनके बैठे हो तुम्हारा कथा सब सुनता है समाज का आदमी कथाए नी देवी कौन है सेबी का, तो कथा और कृष्ण जय कृष्णो से ही कृष्ण नाम ये भागवत कथा और भगवान अभिन्न इसका बारे में सुखदेव को बताए साक्षात कृष्ण ए भगवत जी महाप्र साक्षात कृष्ण तो कृष्ण को तुम देवी का चरण में दे दिया कितना बड़ा तुम कथाकार हो हैं ये सब सिद्धांत तो हम बताने चाहिए लड़ाई लग जाएगा मेरा साथ हम तो बता देते हो कुछ भी बोलो लेकिन क्या करें हमारा जो शिक्षा का अभाव है किसी जगह ये सब गौड़िया मठ का शिक्षा अभी हो नहीं रहा बड़ा दुख हम रोता है अकेला जी चाहता है कि एकांत जाके भजन करें सब छोड़ दें हम तो जाता नहीं किसी जगह इच्छा नहीं होती किसी जगह हम बंद कर दिया तो ये तो बामुन जी महाराज का स्थान भजन की आया जो भी है आ गया तो ठाकुर जी का कृपा से तो ऐसा उल्टा पलटा सिद्धांत तो सब है और क्या करोगे ये सब तो जो है इधर विचार जो है अहोन जन्म खीर जन्म शोभनम किंग जन्म अभिष्ठ अपर हम देवता आदि जन्म लेके क्या करें महाराज अतुल कृष्ण गोस्वामी का नाम सुने वही अतुल कृष्ण गोस्वामी लेक। उसका लड़का का नाम है विभूति कृष्ण वो मर गया उसका एक लड़का है वो उसका लड़का है, है उसका पोता वो भी कथा करता थोड़ा बहुत हम सुना नहीं कभी बोलता है तो सिद्धांत तो बोलता है सुना जो भी है लेकिन ये सिद्धांत तो विरुद्ध जो बोलता है गोरिया का बाहर जो है रामानंदी आदि संप्रदाय के सब सिद्धांत तो उल्टा पल्टा सिद्धांत तो बोलता है लेकिन चैतन्य तो मापू को नाम बता देते क्यों वो जाने गौरियामठ का आदमी आएगा सोचेगा कि हम गौरंग मानते लेकिन हम मानता नहीं हम विचार करके देखा अरे गोरंग माप को मानते नहीं ऐसे उठाया एक श्लोक बता दिया उसका व्याख्या कर दिया है जाकि गौरिया मठ का आदमी समझेगी हम गौरिया मठ मानता है मानता नहीं अंतर में दुनिया भर का कचरा है बाहर का गप करेगा गुनिया वर्ग का कोई सिद्धांत नहीं ये सब कब बोलेगा हरी था काम है गौरियामठ का बात तो भूल के भी नहीं बोलेगा गौरियामठ को घिना करता है गौरियामठ को घिना करता है वो लोग हम भागवत लेके बोले गौरियामठ को वो लोग घिना करता है हम जानते हैं अब वो बात का ना वो बात का बात लेने से डर जाएगा वो लोग पोहपात का एक भी बात उठाता नहीं तमाम दुनिया का कहां जोगी है कहां के निये कहा क्या है सारे दुनिया का चर्चा करे कभी भी एक भी प्रभुपात का बात कोई कथाकार उठा के बात नहीं किया यहां तक कि हमारा गोड़ियामठ का आदमी भी गोरिया प्रभुपात का बात बोलना बंद कर दिया मैक्सिमम बड़ा दुख की बात है जो भी है ये देखो और ये जो ये देवता आदि जो जन्म जोनी इसको ये सब मिलके क्या करे देवता मान के हम क्या करें क्योंकि देव जनी में जो है अठारह किस्म का सिद्धि रहता है स्वाभाविक आठ किस्म का वाईचाल सिद्धि जो है उसका और दस किस्म का और है और ये सब सिद्धि जब हृदय में तुम्हारा आ जाए तुम्हारा अभिमान हो जाएगा हम सिद्धि सिद्धो महात्मा तो क्या होगा इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब उपदेश मांगा था देव, देवता लो देवता लोगों को उपदेश दिया था दो देवता लोग जो मांग देख कुछ उपदेश दो तो ब्रह्मा बोले दो दो का दाथ तो क्या है दमन करो तुम्हारा जो इतना वैभव है ये वैभव के मारे तुम उल्टा रास्ता में जाओगे हर देवता देखो भागवत प्रवचन में आएगा इंद्र जी उल्टा कर दिया ये उल्टा कर दिया ये उल्टा का आएगा ना उल्टा कर दिया ना पितु महाराज का कहानी आया महाराज उसका घोड़े घोड़े चोरी चोरी करने का क्या अधिकार है तुम्हारा घोड़ी चोर घोड़ा चोरी करके भाग गया इंद्र मारा उसका पीछे गया कितना टाइम कितना लग, कितना हंगामा हो गया क्या अधिकार है वो कर, करने दो मतलब इंद्र बोला हमारा नाम है स्वत क्रतु मेरा नाम है मेरा नक कट जाएगा कोई अगर सत, सत सौ बार यज्ञ कर दिया समेत मैंने उसको बंद करो हमारा रिप्यूटेशन जो है पोजिशन जो है रैंक जो है खराब हो जाए तो इसके करने नहीं देंगे ये भी तो एक किस्म का मिज ये मास्टर जो है ना हिंसा है ना ये नहीं करनी चाहिए लेकिन कर दिया क्या करोगे लेकिन इसका द्वारा इंद्रो का दोस्त मत देखो ये हमारा सिक्का के लिए इंद्र महाराज चला गया क्या ओहल्ला देवी का संग करने के लिए इसके बाद जो अब स्वामी आया बोले तुम तो ना क्या आए थे हम आए थे जब ऋषि ध्यान में गया बोले इंद्रो हमारा रूप पकड़ के आया था बस दोष देखा ने इंद्रो को साप दे दिया तेरा है सहस्रोजनी हो जाएगा तेरा शरीर में और अपना पत्नी को सांप पुतनी जानते पुतनी रोना शुरू कर हम तो जानते नहीं वाला बोल तुम तुम, तुम पासन बन जाओ अल्लाह को पासन बनना दिया बाद में इंद्रो रोना शुरू कर दिया पैर पकड़ा बोले ठीक है जो सहस्र लोचन हो जाए कम से कम इज्जत तो बच जाए कम से कम तो इज्जत बच जाए सहस्र है चलो चलो शहसोचन कर दिया बड़ा शर्म की बात है तो ये जो है इसमें इंद्र का निंदा मत करो इसके द्वारा हमारा ये सिखा लेना लेनी चाहिए कि ये जो विचार हम बता था ना मुनिनाम चवि ब्रह्म मुनि ऋषियों का भी गलती होता है जो बात है इसके द्वारा ये समझना मत कि हम जैसा है मुनि ऋषि ऐसा है मुनि ऋषि गलती करने का अभिनय किया जिसके द्वारा हमारा सामने माइल रह जाए कि हम हमारा जिंदगी को भजन जिंदगी को तो सही ढंग से उसको देखो ऐसा हुआ था ऋषि का हमारा जिंदगी में ऐसा ना हो जैसे सावधान हो लिए ऋषि मुनियों का गलती नहीं है वैशिष्ट मुनि कुछ भी करे वैशिष्ट मुनि का नाखून का बराबर तुम हो सकोगे आग जैसा है जलता है भजन के द्वारा दुर्वासा मुनि वैशिष्ट मुनि है तो फिर विश्वामित्र मुनि अरे महाराज विश्व में तुमने ऐसा कर दिया हम किया तो क्या हुआ हाँ तुम विश्व का बराबर होना चाहते हो ना तो जाओ ठीक है दिखाओ आंख जैसा जलता है आंख में उदाहरण दिया शास आंख का अंदर में कुछ भी फालतू चीज दे दो तो आंख तो जलाते रहेंगे आंख का अंदर में मांगसों का टुकड़ो दे दो मांगसू को जला के रख देंगे कुछ नहीं दोष पकड़ेगा वो निर्मल एकदम लेकिन तुम्हारा अंदर में थोड़ा तो फालतू चीज आ जाए खाने में हो गया तुम्हारा वजन है सावधान बिल्कुल सावधान ऐसा करके देवता लोगों को सेल्फ कंट्रोल करिए तुम कंट्रोल होना शुरू कर दो तुम्हारा तो 18 किस्म का सिद्धि है तुम तो सोचोगे बस हमारा और क्या हम तो देवता हो गया तो इससे दमन करो सारे दमन करो ये सबके यूज मत करो अष्टो सिद्धि आदि अठारह इसका यूज मत कर कम करो जहां दरकार है विशेष वहां करना ऐसा इंद्रो क्या है इंद्र कहां है इंद्र कहाँ है इधर से हजारों हजारों किलोमीटर दूर कोई आदमी इंद्र का बारे में गाली दे रहा है तो इंद्र समझ जाएगा उधर से ये सिद्धि का फल है दूरदर्शन बूढ़ शोभन एक घटना बताए वह इससे बड़ा मजाक घटना एक जोगी बाबा को उठा के ले गया पुलिस ने पुलिस ने उठा के ले गया क्यों एक मार्डर हुआ था बहुत दूर और बाबा बहुत बुढ़ा है 125 साल का उम्र है बाबा बैठ के भजन करता है वहां एकदम खून हुआ और पुलिस वाले आए बोले खून कौन किया बोले सारे बोले को, कोई कुछ बोलता है कोई बोले वो बाबा तो उधर भजन कर रहा था बाबा जरूर देखा होगा बाबा को उठा के ले गए ऐ बाबा किसने भजन कि, किसने खून किया बोलो ठीक से अब बाबा बोले खून किया कौन तो विवादी बाबी पक्ष है बाबा बोले तो यही खून किया है बदमाश कहीं का 125 साल का उम्र है इतना दूर बैठे हुए हाउ वी कैन सी कैसे देखा बोलो बुढा झूठा बोलता है मार के चटनी बना देंगे तो डर गया बोले महाराज हम दूर का चीज चीज देख सकते दूर का चीज देख सकते कोर्ट का अंदर से जज का सामने बोला जो वो जो पेड़ है वो जो दूर पेड़ है उसका ऊपर नीचे से लाल चेटी जा रहा है ऊपर जाके देखो बहुत दूर बोले पागल है क्या दिमाग खराब हो गया कहाँ चेटी है कहाँ वृक्ष है बोले जाके ही जांच कर लो तो लोग गया बोले देख के आओ तो बोले हा हमारा सच्चा नीचे से चेटी सब जा रहा है ऊपर बोले जब इतना दूर देखने की हिम्मत है क्या इतना दूर हम क्या खून किया देख नहीं सकता जोगी है अब बस ऐसा ही है जो दूर दर्शन दूर श्रोवण ये सब जोगियों का ऐसे ही मिलता है ये सिद्धि के बारे में दूसरा खंड में हम तो डिटेल्स पता है नहीं समय नहीं है तो हमारा देवजनी लाभ करने का कोई जरूरत है नहीं ऐसा करके कान पकड़ बोला हमको दरकन नहीं राजा रुभुगन राजा बोला हमको देवजनी नहीं चाहिए महाराज हमको देवजनी नहीं चाहिए क्योंकि देवजनी में आप जैसा बड़ा बड़ा महापुरुषों का जो संगम है ये तो मनुष्य लोग में मिलता है मनुष्य लोग में ऐसा मिलता है और देवलोग कहां संत तो, लोग क्या देव उधर जाएगा इंद्र को प्रभोचन सुनाने के लिए है जाएगा नहीं यही मिलेगा केसव महाराज बामन को सिंह इधर ही मिलेगा तो इधर ही ठीक है जहा प्रभुचन है ठाकुर जी का की हरिकता है, है। वहीं हम रह जाए उसके बाद राजा जो है बड़ा आनंद के द्वारा हिलते दुलते दोस्त लोग बताया खूब ध्यान से सुन लो ये शोक नद्भुतम तत्चरणाब रेण भीर हतांग अंगस संभक्ति रघो खुजे अमला मुहूर्ति का जस्व सच में दुस्तर्क मूल अपतम तरुणु भीर हतांग हती रधो खुजे अमला मोहूर्ति काजस्व समे दुस्तर को अपतो अपिवे कहा न ही अद्भुतम ये अद्भुत महात्मा नो न ही अद्भुतम तरण रणवीर हतांग अंग हमारा जितना पाप राशि है ये जो ये अद्भुत बात नहीं आपका मापिक परमंश जो है तत् चरणाब्दीर आपका चरण रेणु से हमारा अभिषेक हो गया इसके द्वारा जितना सारे पाप हमारा हृदय में था तर्क था कुतर्क था सारे समाधान हो गया भक्ति जो अमला अमला भक्ति विमला भक्ति हमारे हृदय में उदय हुआ क्यों मुहूर्तिका जस समागम चमे दुष्तर्क मूल अपत अभिवेक कहा मुहूर्तिक एक मुहूर्त पल भर के लिए ये आप ऐसा महापुरुष का हमारा सा संघ हो गया इसके द्वारा हमारा जितना से तर्क वितर्क है तर्क वितर्क का सारे समाधान हो गया मुहूर्तिकातस्व मुहूर्तिकात सामान्य संग हुआ लव मात्र साधु तो संग सर्वसि है ये मुहूर्तिकाद यशो समागमत चौमे दुष्तर्क मूलो अपतो अविवेकहा के जो है, अभक्ति, अज्ञान। का का क्या मूल है, है, है, है फेंक दिया ऐसा न ही अद्भुतम तरणाबरण वीर हतांग हो संग भक्ति रुख जी अमला मुहूर्ति का दियव समागम चमे दुस्तर्क मूलपत अवेक नमो महधुस्त नमो शिशुभ्यो नमोजुवभ्यो नमो आवटुभ्यो जे ब्राह्मणागम गावधत लिंगा चरंति तेज्यो शिवमस्तु राज्य नमो महधुस्त नमो शिशुभ्यो नमो जुब्यो नमो आ गधूत लिंग्यास चरंत शिवम स्तुराग्यम भले कैसा सुंदर है देखो ये जो ये जगत में कौन जाने कौन कैसा रूप में विचरण कर रहे हैं जैसे आप विचरण कर रहे थे गुंगा बन के पागल बन के और हम गलती में आ गया हम आपका सिविका हम हमारा सिविका आपसे आपका कांध में दे दिया कितना बड़ा अपराध किया इसलिए मैं अभी शंका हमारा हृदय में है कौन जाने कैसे नमो महत भ्यो जो महत व्यक्ति जो है शिशु शिशु भ्यो कौन जाने शिशु का रूप में कौन जाने शिशु का रूप में प्रहलाद मारा जाया कि दुबो मारा जाया कौन तो पता नहीं तो हम शिशु नमो महद्यो नमो शिशुभ्यो नमो जुवोभ्यो नमो आवट जे ब्राह्मण जैसा भी लिंग पकड़ के विचरण करे महत व्यक्ति महत व्यक्तिगण की नमस्कार शिशु शिशु गण को नमस्कार क्रीड़ा तो बटुगण को नमस्कार युवकों को नमस्कार ये आर जो सब ब्राह्मण लोग अवधूत बेश करके महितल में पृथ्वी का ऊपर विचरण करने वाले जो है विचरण करते हैं वो लोगों को हम दंडवत करते हैं वो लोगों का अनुग्रह के द्वारा क्या हो जाए राजा मंगल हो सब कोई का मंगल हो जाए ऐसा करके वर्णन किया इसका बात जो है जो सारे जो पाप है जो पाप करते रहते हैं सब पाप पाप के द्वारा नरक कुंड सारे नरक कुंड का वर्णन है कौन कौन पाप कैसे करने से कौन सी नरक में कैसे जाए सारे दुर्धर्ष विषय है उसके बाद ये भारतवर्ष का विभाग जो है सारा पृथ्वी का विभाग शुद्ध जल इल हैं, घृतो सागर दूध सागर सारे खीर सागर सारे हैं, इसका बारे में सर उसका भौगोलिक जियोग्राफिकल भौगोलिक वर्णना है सब इस विषय में उसके बाद नरक आदि का वर्णन है सब वर्णन करते करते उसके बाद एक एक दीप सब ये जो दीप है हमारा सात दीप पृथ्वी में इसके बाद भारतवर्षो को भाग किया भारतवर्षो का विवाह किया एक एक करके विभाग में इलावर्तो विश्व इलावर्तो जो लेकर अलग अलग सब वर्ष है ये वर्षों में क्या होता है भगवान ठाकुर जी एक एक स्वरूप धारण करके उधर बैठा हुआ है और एक एक उसका आचार्य जो बन के रह गया इलावित तो वर्ष में इलावित्त तो वर्ष जो है उसमें भवो और भवानी हम्म सहस्त्रो ये जो है इधर भजन कर रहे हैं ठाकुर जी अनंत का जो है भजन कर रहे हैं या भवो और भवानी कौन सी जगह इलावित्तो इलावित्त वर्ष इलावित्त वर्ष में भगवान शिव और भवानी और इसके जो अधीन है परिकर सब जो है परिकर लोग सब ठाकुर जी का भजन करते अनंत देव का उसका मंत्रो एक एक मंत्र बताएंगे दो एक करके छोड़ देंगे भगवान वाचु शंकर बोले ओम नमो भगवते महापुरुषा सर्वगुण नमः इति भजे भजन पाद भगास भगस् कृष्णस् परम परायण भक्स्व भावितूत भाव भवाप वा भव भावीशरी भजे भजनाराद पंकज भगत्स कृष्ण से परंपरा भक्स्वल भावितूत भाव भवापम वा भवीश्वर ऐसे अनंत देव को आ, जो अनंत देव जो शेष रूप में है नौ वेद सिद्धार्थ मीव कचित स्थित स्थितम भूमंडलम सहस्र धाम सु जो शेष जी का मस्तक पर पृथ्वी कहाँ है पता नहीं चलता सोरसो जैसा है माता के ऊपर है नौ वेद सिद्धवार्थ में सिद्धार्थ मान सोरसों के राय के दाना जैसे मस्तक में रख पता नहीं चलता क्या है मस्तक में ऐसा शेष जी धारण करके रखे हैं अनंत देव का ही तो है ये ठाकुर जी को हम वंदना करें ओम नमो भगवती महापुरुषाय सर्व गुण संख्या नाय नमः इति ऐसा करके बहुत सारे स्तभ हैं ऐसे इलावृत ये क्या भजन किया इलावृत्त वर्ष इलावृत वर्ष में और भद्रा शवश भद्राश वर्ष में भद्रोसभा नाम के धर्मपुत्र वर्षपोति और उनका जो संतान है सब लेखो वसुदेव प्रिय शरीर हय भगवान हय जंतु, जंत भगवान को भजन कर रहे भद्रोसभा नाम के आज इसका भी स्तुति है एक एक करके स्तुति बता के हम चले जाएंगे कोई उपाय नहीं बोले सी भद्रो सी सी भद्रोस ऊंचू ॐ नमो भगवती धर्म आत्मो विशोधा विशोधना ये मंत्र बस इतना छोटा ॐ नमो भगवते भगवती धर्म आत्म विशोधनाय नम, नम ये मंत्रो किया उसके बाद स्तुति है अहो विचित्रम भगवत विचेषितम अहो विचित्रम भगवत विचेषितम घ्रंथम जनो मिशन नपस्वती धायन जरही अहो विचित्रम भगवत विचिषितम ठाकुर जी का माया देखो कैसा है अहो विचित्रम भगवत विचिषितम घंतम जनो अयम मिशन नपस्वती एक दूसरे का साथ लड़ाई कर रहा है मार रहा है एक दूसरे को हिंसा कर रहा है ओ विचित्रम भगवत विचेषितम ठाकुर जी का जो विशेष चेष्टा है मायादी को लगाकर जो कर रहा है बड़ा आश्चर्य घृणतम जनोयम विष्णो नपस्वती एक दूसरे को मार रहा है नाशवान जगत का ये तत्व इसका नजर पे नहीं आ रहा है यही तो माया है ठाकुर जी का खेल है बोलो देखो ऐसा माया है अपना लड़का को जला के आया ससन में लेके गया लड़का मर गया लड़का मर गया लड़का को अपने अपने खोद लेके गया ससन में ससन में जलाया जलाने के बाद थोड़ा बहुत रोया बैस उसके बाद जहां तहा जहां के तहाया जहां के तहा हो गया पुत्रों को खोद पिताजी जला के आया दो दिन बाद फिर टीवी खोल दिया वी सी बी खोल दिया होटल में गया हो गया छुट्टी ऐसा है ना मायादेवी का चक्कर अहो विचित्र भगवद विचे अहो विचित विचेम ग्रंथम जनमय हि मिशनो नपस्वती धायन असज्जर्कर्म सीवित पुत्र पितिर पितरम जिजीवी सती पुत्रों को जला के आया फिर पिता जीना चाहते हैं हम भी जिएंगे बहुत दिन इसीलिए हमारा ज्युदीषिर महाराज का एक कहानी काल बताएंगे सुंदर ये जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य इस विषय में थोड़ा बहुत इस तत्व में, में बदंत विश्व कवयो हो स्मस्वरम पशुत्वी तो पुषितो तथा मुझंती तबाजो माया सुविस्मितम कृतमजम् न तो स्मितम बदंत विश्वम कवयुस्म नवि दिव्य सूरीगम तत्विदम ये विश्व को, को नश् माना है पसंति चवीदिपस्त विपस्त मतलब आध्यात्मविद जो है वो लोग संसार का जो गोती है संसार का ज्ञान जिस प्रोसीडियो संसार का ज्ञान डायरेक्ट संसार का ज्ञान प्रत्योक को भूमिका में होता है और और जो ये जो विपोषित बोला है इसलिए प्रत्योग एवं पराग दो शब्दों आता है प्रत्योग पराग जो है संसार का गोती जिस मुख में है संसार का गोती का जो रिवर्स जो गति है उस गोती पे चलो तो आपको ये जो तत्व तो तो ज्ञान मिलेगा समझा मेरा समझा देना ही आया संसार का गोती जिस तरफ जा रहा है उसका उल्टा विचार करते करते आओ संसार में सब देखते देखते तो आपको क्या होगा ये विपरीत विचार करते करते आप अंत जो आत्मा का ओर शुरू करो यात्रा तो देखोगे विचार करते करते आत्म में आपका प्रतिष्ठा हो जाए बदंत विश्वम कव शवंति चाध्यात्विदो विपस्ता तथा मुझंती तबाजो मिस्मित कृत्यम अजम न तो स्मित तो तत्वीदगन बोला ये जगत जो नास है आ जो आत्मविद जो है वो लोग जो बदन बदंत कवयोस्म दिव्य सूर्यगण बोलते है है आध्यात्मिक तो विचार करके देखो अनात्म वस्तु ये सब है आत्म वस्तु चलो फिर भी देखो इतना ज्ञान सिद्धांत तो जगत में होते हुए भी हमारा पतन हो रहा है माया को जा रहा है किसी का रुचि नहीं है ठाकुर जी का कथा में कीर्तन में ऐसा करके बहुत सारे सिद्धांत बाबा भद्रा ये जो है वहां भद्रा वर्षे भद्रा वर्षे ऐसा हुआ हीर्ष भगवान का आराधना किया कौन ये जो बोला अभी भद्र सब ये लीडर है सबसे आचार्य जो है हरिवर से ओपी भगवान नरसिंह रूपेण आस्ते हरिवर से जिसको बोलते हैं यहां निसिंग भगवान है और निसिंह भगवान उधर है आप उसको क्या करते हैं बल वहां दैतकूल जो अधिपति जो राजन है प्रहलाद महाराज प्रस्तुति कर रहे है हरिवर्ष योगपी हरिवर्ष चा भगवान्रहरिपेण आस्ते तद रूपो गोहनो धासे तदूपो गहन मोत्तर से तवैत महापुरशोणभाजनो महाभागवत दैत्दानवकूलतीर्थीकरणशिला चरित प्रहलादव्या प्रलादो भक्ति सहो इदन्चो, इदन्चो प्रलाद अव्यावधान्य भक्ति योग पुषस्तीदाह प्रहलाद महाराज उदाह नरसिंह भगवान को आनंद से स्तुति कर पूजा कर सेवा ओं नमो भगवती नरसिंहाय नमस्ते जस्ते ये आविराविर्भव वैरणख वैर यान रो रंधय तमो गसो ओम स्वाहा अभय अभयमात्मिष्टा अभयम ओम खोम ये मंत्र देखिये स्तुति कर रहा हैीरज वैभव तीर्थम मुहु सौ स्पृशता हिमनस हरती हरतीजो अंत श्रुति गो अंगजम को वोई न सेवे त हे विष्णु जो सौत पथ में होया होकर दूर करता है मन का जो कामना वासना आदि सारे दूर कर अतएव तो कौन व्यक्ति ऐसा है बुद्धू है जो ठाकुर जी का भजन ना करे हरती अजो अनंत श्रुतिवीर गतो अंगजम तो क्या हुआ इधर कौन सी हरिवर्ष में इसके बाद एक सुंदर श्लोक उद महाराज जी का वो भी बताना चाहिए हमने आचर हमने ये श्लोक का व्याख्या किया था या भक्तिर्भगवती भगवती ही अकेंचना सर्वोण सम हरौभक्त सुकु तो महदुना मनोरथे न वही हो गया केतुमाल केतुमल कामे ऋपेण लक्षा बजे केतुमल भगवान्मदेव स्वरूपेण लक्षा प्रिय चिकित्सा प्रजापते दुहितीना पुत्राण तद्वर्षपती अहोरत्रषो महापुरुषो महाजसो उद्देत मनसा विध्वस्ता व्यासव स्वंगस्वरा निपत इधर जो है ये जो माने नहीं बोला और ये भी एक मंत्रो कर मंत्र देकर भजन कर रहा है इधर ये कौन भजन कर रहा है वा इन मंत्र बताए ओम हांग भगवते ऋषि सर्व सर्वगुण विशेषो विलक्षितात्म ने आकुति नाम चित चेतुसाम चित्तीत विशेषांचाधि छंदो मंदो मन मयामृत मयायो सर्वो मया सहसे उजसे बलायो कांतायो कामायो नमस्ते उभय त्रो इति ऐसा करके वहाँ जो है केतुमाल वर्षे कामदू रूपे बर्ष, बर्ष में रूपे लक्षी जो है लक्षा प्रिय चिकित्सया तद्वर्षाधिपति ये पुरुष को भजन कर रहा है उधर वैरागो के स्वाद सुंदर इसके बाद जो है केतुमाल वर्ष हो गया उसके बाद रमणक वर्ष में रमन के चौ भगवत प्रियतम मत्स्याव तार, तार रूपम तद्वर्षो पुरुषस्व मनोबाको पदर्शितम स इदानीमोपी महाभक्ति योगेन न दंचो उदाह रमणक वर्षे जो मत्स्यूपी भगवान का आराधना कर रहा है इधर हैं ये लोग आर करते हुए सुंदर मंत्रो बताए ओं नमो भगवते मुख्योत्तम नमो सत्तायो प्राणा जे सहसे बलायो महा इति इत्यादि करके इधर का जो है हिरणवय वर्षी कुरो तोनो पकड़कर भजन कर रहा है उधर पितृगंज आदि सब उसका भजन कर रहा है इधर भी यह मंत्रों बताया हिरणवय वर्ष ओम नमो भगवते अकु अकुपाया मुझे की क्या बोला ओम नमो भगवते अकु परायो ओम नमो भगवते अकुपारायो सर्व सत्य विशेष विशेषनायो नमो अनुपोलक्षित स्थाना नमो बर्मने नमो भूमने नमो अवस्थानायो नमस्ते इति इत्यादि करके आर उत्तरे जो पूर्व वर्षो जो है वहाँ भी जग पुरुष बराहो को अजन अर्चन हो रहा है यहाँ भी यहाँ का जो है योग पुरुष बराहो को अर्चन किया ओम नमो भगवती मंत्रो तत्व लिंगा योग्यो क्रतव्य महाधोरा महा अव द्धरा, अवचन महा अवया अब, महापुरुषायो महा नमो कर्मो शुक्लायो त्रिजुगायो नमोस्त्री महाधरा व्यायो महाय अव अवयाय आर किंग पुरुष वर्षे उखाने वहां क्या हो रहा है राम जी का अर्चन हो रहा है हनुमान जी कर रहे हैं इसको बोलकर हम छोड़ेंगे अभी तो समय हो गया बल किंग पुरुषे वर्षे भगवंत आदि पुरुषम लक्षणाग्रजम सीता परमो भागवतो हनुमान सहो किंग पुरुष अभिरत भक्ति रूपास्ते हरिष्ट सेना आदि सब कोई गंदर वो सब लेकर हनुमान जी गाते जय राम श्री राम जय जय राम ऐसा करके ओम नमो भगवती उत्तम श्लोकायो नमो अर्जो लक्ष्मील व्रतायो नमो उपोशिक्षितात्मनो उपासी लोकायो नमो साधु बाधो निकोसा नमो ब्रह्म देवायो महापुरुषा महाराजा नमो इति हो गया अनुमान जी आनंद के मंत्र बोल के और कीर्तन करते हैं और स्तुति कर रहे हैं। करते कहते एक श्लोक आता इस श्लोक का विचार हम पहले भी थोड़ा बहुत बताया था न जनम नून महतो न सौहगम नोष हेतु त्वैज विशिष्ट नकार सक्षे बतल नाग्रज न ना जन्म नू न महतो न सौहगम न बांग न बुद्धिर्ण आकृति हेतु तो विशिष्ट नापी हमारा कौन कौन सी सी जन्म है खानदान में में मैं बोलो देखने में क्या है हमारा कौन सी विद्या है कौन सी हमारा बुद्धि है क्या है बोलो फिर भी लक्षणाग्र जो श्री राम हमको कीपा किया देखो न जन्म नू नो हम अच्छा खानदान में पैदा हुआ अच्छा हमारा ज्ञान है कि विद्वान हूं मैं देखने में सुंदर है कुछ धंधो कुछ भी नहीं है हम लोग तो जंगली है जंगल का फिर भी कृपा किया देखो और भारत भगवान नारायण कम नारायण जो है इसका उपासना चल रहा है वहां भी ओमनो नम भगवती उप समीलायो उपो रताओं रतात्मनायो ओ नमो भगवते उपो समो समील उपो ओं नमो भगवते उपो समो समीलोपो रता आत्मनामो अकिचन वृत्वा ऋषि ऋष नरो नर परमहंसो परम हंस परम गुर नमो इति ऐसा करके नर नारायण का अभी उधर वजन किया ऐसा करके सारे दीप जो है सारे दीप में एक एक करके ठाकुर जी का जो अवतार है इसका है इसमें कई श्लोक है काल सुबह में चर्चा हो पाएगा इसमें सुंदर है बहुत सुंदर देवता लोग गायन, गायन करते हैं कि हमारा देव जोनी ठाकुर जी छूट जाए तो हमारा थोड़ा बहुत पुण्य रह गया तो भारत भूमि में, में मेरा जन्म हो जाए और हम लोग भजन करेंगे इस विषय में थोड़ा बहुत विस्तृत चर्चा होना चाहिए इससे काल करें आज नहीं इस तक रहे इस तक चर्चा समाप्त रहे काल ष्ठ शुरू होगा जल्दी जल्दी यहां तक रहे नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम दुख शमनम तवनि हरि परम वाचकर्वश्य के सिंधु भविश्व पथितांग पाने वोष्णभ्यो नमो